पलपल पल के उड़ते पर से लिख श्वासों के अक्षर पलपल के पल के उड़ते पर से लिख श्वासों के अक्षर में अपने ही बेसुधपन में लिखती हूँ कुछ कुछ लिख जाती दोस्तों महादेवी वर्मा के इस गीत की पंक्ति के साथ ही आज के कार्यक्रम फनकार में पूजा अनिल आपका स्वागत करती है नमस्कार सभी को प्रणाम सभी को जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों यह कार्यक्रम उन महिलाओं को समर्पित है जो हमेशा समाज को एक नई दिशा दिखाने में तत्पर रही हैं और कुछ कर गुजरने के जज्बे से परिपूर्ण रहती हैं तो साथियों इस आज की कड़ी में आज की फनकार है एक ऐसी महिला जो यदि नदी होती तो यमुना की तरह अपने संगीत के स्वर गुंजाती हुई चलती यदि गुलाब होती तो खुशबू का मादक गीत बिखेरती और यदि इंद्रधनुष होती तो रंगों का जादू और सुरों के जरिए वातावरण पावन करती जी हाँ दोस्तों वह इस तरह प्रकृति में गुली रची बसी है कि मानो प्रकृति की सुंदरता उन्ही से है कि मानो संगीत के साथ सुर उन्ही से हैं, छुई मुई की नजाकत उन्हीं से है की बासंती पवन की मादकता और प्यार बड़ी फुहार उन्ही से है तो दोस्तों हमारी आज की फनकार का स्वागत करते हैं उषा किरण दी का स्वागत करते हैं नमस्कार उषा जी आज के फनकार कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है उषा जी आपके लिए हमारा सबसे पहला सवाल है कि वह क्या है जो उषा किरण को उषा किरण बनाता है यानी आप स्वयं को कैसे परिभाषित करेंगे सभी को सब प्रेम सादर प्रणाम पूजा का पहला प्रश्न है कि वो क्या है जो उषा किरण को उषा किरण बनाता है आपका परिचय पूजा में क्या बताऊ मैं कौन हूँ मैं खुद ही बहुत कंफ्यूज हू कुछ लिखा मैंने चलो मिलकर ढूंढते हैं पूछते हो कौन हूँ मैं क्या कहूँ कौन हूँ शायद भगवान का एक डिफेक्टिव पेस जिसमें जल आकाश हवा तो बहुत है पर आग और मिट्टी बहुत ही कम रंगों की बेसात तो सब तरफ है पर आंकड़ों के हिसाब तो गायब है उड़ाने बिन पंखों के भागती हैं रात दिन और बचपन से ही अंदर एक थकी सी बुढ़िया करती रहती है खटर पटर भीतर भीतर धमा चौकड़ी एक बच्ची की भी चलती रहती है आज भी और जो शोटी है उसके तो पैर ही नहीं टिकते, नए टिकनुष रचती नए ख्वाप बुनती यानी कहा ले जाती है उड़ाकर मुझे मुझे तो अपना खुद ही पता नहीं किसी को पता हो तो बताए हो सके तो मुझे मेरा दामन थमाए बस यही है आदमी खुदे खुद को नहीं समझ पाता आ, क्या बताऊँ क्या परिचय है जैसा आप लोग मुझे देखते हैं जो समझते हैं बस वही मेरा परिचय है प्यार से देखते हैं प्यार से मुझे जानते हैं ऐसे ही मुझे समझते रहें बस यही मेरा परिचय है वैसे पूजा मेरा जन्म 1957 में ज़िला बिजनौर नगीना में हुआ था और मैं वैसे एक चित्रकार हूँ यहाँ मेरठ में रहती हूँ मेरठ कॉलेज में एसोसिएट प्रोफेसर हूँ फाइन आर्ट्स में एच ओ हूँ मुझे गाने का शौक है कुछ कहानियाँ भी मैंने लिखी हैं और कविताएँ भी थोड़ी बहुत लिख लेती हूँ एक काव्य संग्रह भी प्रकाशित हुआ है सम्मिलित रूप से और साहित्य और फिलोसफी अध्यात्म पढ़ने का मुझे बहुत ज्यादा शौक है कोटि कोटि नमन है आपकी लगन को आप सरेखी विदुषी स्त्री को यहाँ हमारे साथ पाकर हम स्वयं को बहुत धन्य महसूस करते हैं उषा जी आपके लिए अगला सवाल भेजा है रश्मि प्रभा दीदी ने वे पूछती हैं आप इतनी सहजता से हर क्षेत्र में अपना परचम कैसे लहराती हैं रश्मि है परचम कोई भी तो परचम नहीं लहराए मैंने अब देखिए आप लोग को देखती हूँ मैं सब लोग कितने अच्छे अच्छे ब्लॉग लिखती है कितनी अच्छी कविताएं लिखती हैं किताबें आप लोगों की छपती हैं मैं तो उसके सामने कुछ भी नहीं हूँ हाँ ये ज़रूर है कि मुझे बचपन से ही बहुत सारे मेरे हॉबीज़ थे, बहुत सारे शौक थे और मैं सब कुछ सीख लेना चाहती थी जैसे कि मेरा मन लगता था इन चीज़ों में कि मैं पेंटिंग करूँ कविताएँ पढ़ना कहानियाँ पढ़ना थोड़ा बहुत कुछ लिखना एम्ब्रॉयड्री का शौक़ था तो हैंड एम्ब्रॉयड्री मशीन की एम्ब्रॉयड्री भी मैंने क्लासेस करके सीखी कपड़े मैं खुद ही सिलती थी अपने मम्मी से पूछ पूछ के या मेरी मम्मी सिल देती थी क्योंकि मुझे अक्सर टेलर जो नाप लेते हैं वो मुझे अच्छा नहीं लगता तो मुझे बहुत शर्म आती थी तो मैं मम्मी से कहती थी मैं खुद ही सिल लूँगी आप मुझे हेल्प कर दीजिए और कैटिंग क्रोशिया ये सब भी सीखा डॉल बनानी सीखे अपनी नानी से लैदर की जूतियाँ सीखें पेंटिंग जिन दादाजी से सीखा करती थी उन्हीं के पास से लेदर के पर्स बनाने भी सीखे जो कुछ मिलता गया बस सीखती चली गई सारे दिन इन्हीं चीज़ों में लगी रहती थी फिर मेरे पापा ने एक दिन मुझे कहा जब मैं एमएमए ए में थी कि बेटा तुम अपना टैलेंट तब तो मेरी कुछ स्टोरी पब्लिश हो चुकी थी कुछ कविताएँ पब्लिश हो चुकी थी तो उन्होंने कहा कि तुम अपना टैलेंट सब में बिखेर देती हो सब कुछ करना कर लेना चाहते हो तो ये ऑलराउंडर का जमाना नहीं है आप कोई एक टैलेंट अपना पकड़ो उसको निखारो उसी में आगे बढ़ो सब चीज़ें करके नहीं करो इतना टाइम और एनर्जी वेस्ट मत करो एक सब चीज़ों में तो बस फिर मैंने पेंटिंग को ही मेरा पैशन था पेंटिंग में, में एम ए किया शादी के बाद फिर जॉब किया वही प्रोफेशन अपना बना लिया और पेंटिंग फिर पेंटिंग करना एग्जीबिशन करना ये सब तो चलता रहा हाँ गाना गाना मेरा बहुत शौक था गाना म्यूजिक का मुझे बहुत शौक था और उसमें मुझे गिटार बजाना सितार मेरा रह गया थोड़ा बहुत ही सीखा मैंने सितार लेकिन मेरा अब मन करता है मैं फिर से सीखूं और मेरा पता नहीं क्यों बहुत मन करता है कि मैं फिर से कत्थक सीखूं जो मैंने दो तीन साल बचपन में सीखा था तो मेरा मन करता है कि मैं फिर से कत्थक सीखूँ तो मेरे हस्बैंड जब मैं उनसे बोलती हूँ तो हंसते हैं कहते हैं जरा अपने घुटने संभाल लो अब तुम बहुत हो गया कद तक और गायन का शौक है तो वो तो बहुत अच्छे से अर्चना जी पूरा कर रहे हैं तो गा रहे हैं सुन रहे हैं और गा रहे हैं परचम ऐसे कोई बहुत बड़े बड़े नहीं लहराए मैंने बस अपनी खुशी के लिए सब कुछ करती हूँ अपने को आनंद देने के लिए तो बस चल रहा है सब ऐसे कोई खास नहीं वो कहते हैं न कि सीखने के लिए कोई उम्र नहीं होती है किसी भी उम्र में कुछ भी सीखा जा सकता है बस जरूरत है तो इच्छा शक्ति और लगन की आप जरूर किसी दिन कथक करेंगी और हम चाहेंगे कि किस दिन आप हमें सितार बजाकर भी सुनाएं जरूर उषा दी हमारे ग्रुप से संध्या ने एक सवाल तो आपके लिए पूछा ही है लेकिन सवालों के साथ उन्होंने बड़े प्यारे प्यारे मैसेजेस भी भेजे हैं मैं आपको पूरा ही पढ़कर सुनाती हूँ देखिए वे क्या कहती हैं पहली बात वे कहती हैं यानी संध्या कहती है आपको देखकर आपकी प्यारी सी आवाज सुनकर हमेशा मुझे यानी संध्या को एक गीत याद आता है वो गीत है पूछे जो कोई मुझसे बाहर कैसी होती है नाम तेरा लेकर कह दूं कि यार ऐसी होती है आप इतनी प्यारी और सौम्य क्यों हो तो दीदी ये था उनका पहला सवाल अब संध्या का दूसरा सवाल सुनिए सबके गीत सुनती हो आप सबको सराहती हो इतना समय कैसे निकाल लेती हो ये राज तो हमको भी जानना है दी अच्छा संध्या का तीसरा सवाल सुनिए मुझे आपकी पसंद का रंग कौन सा है ये बताइए मुझे तो आप कोमल नाजुक से पिंक पिंक लगती हो और साथ में उसने एक मुस्कान भेजी है संध्या का चौथा सवाल है ये थोड़ा पर्सनल सा सवाल है दी लेकिन मुझे तो पूछना है आपसे छोटी बहन जो हूँ कुछ सीखने मिलेगा ना तो बताइए आपको कभी गुस्सा भी आता है कि नहीं मुझे तो लगता है कि पूरी की पूरी प्यार की मिट्टी से बनी हो आप और साथ में उसने बहुत सुंदर सा रेड कलर का दिल भी भेज दिया है आपके लिए तो ये थे संध्या के सवाल उषा दी आप इन्हें सुनिए और हमें एक एक कर इन सभी सवालों के जवाब भी दीजिए अरे बाबा संध्या जी आप तो पता नहीं मुझे क्या समझते हो मैं बिल्कुल आ, इतनी कुछ भी नहीं है आप मुझे जितना अच्छा समझते हो ना मैं उतनी हूँ नहीं आप मिलोगे तो आप समझ जाओगे सबको गीत सुनती हूँ सराहती हूँ मुझे लगता है सब जो भी कोई गाता है वो कितना टाइम निकाल के कितने मेहनत से गीत ढूंढ के गाते हैं तो हम लोगों को सुनना चाहिए मेरे भी गीत लोग सराहते हैं तो मुझे भी सबके सुनना चाहिए टाइम तो निकल आता है ऐसे कॉलेज में होती हूँ तो एक पीरियड के बाद जो दूसरा पीरियड होता है ब्रेक में आ, थोड़ा सुन लिया और फिर उसको सुन सुनती रही बाद में एक साथ बैठ के सबके कमेंट कर दिए चार पांच गीत सुन लिए बीच बीच में बीच बीच में फिर कमेंट कर दिया एक साथ ही सबको चार पांच एक साथ कमेंट कर दिए गाड़ी में जाती हूँ तो गाड़ी में बैठ के सुनती रहती हूँ लिखती रहती हूँ कमेंट कर देती हूँ और मॉर्निंग में चाय के साथ आ, मतलब ऐसे कुछ ना कुछ टाइम दो दो चार चार मिनट का तो सभी निकाल ही सकते हैं बस मन होना चाहिए और मुझे अच्छा बहुत लगता है मुझे आप सबसे बहुत प्यार हो गया है मैं आप लोगों के बना रह नहीं पाती हर समय अपना फ़ोन चेक करती हूँ मैं कहीं भी जाती हूँ जैसे मैंने बताया कि मैं दिल्ली गई थी आर्ट फेयर देखने तो वहाँ भी मैं बीच बीच में चेक कर रही थी और अपनी पिक्चर शेयर कर रही थी तो मैं पता नहीं मैं आप सबको याद करती हूँ और सुनती हूँ और कुछ शेयर करना चाहती हूँ मुझे अच्छा लगता है टाइम तो निकल ही आता है जब फिर नहीं कर पाती तो रात में सोने से पहले एक घंटे कर लिया और आपने पूछा पसंद का रंग आपने कहा कि मुझे तो आप पिंक लगती हो मैं सोच रही थी मुझे कौन सा रंग पसंद है तो पहनने में तो मुझे सबसे ज़्यादा ब्लैक कलर और क्रीम कलर पसंद है जब भी मैं कोई साड़ी लेने जाती हूँ तो मुझे क्रीम और ब्लैक बहुत पसंद है लेकिन ये सारे रंग मुझे अच्छे लगते हैं मैं एक आर्टिस्ट हूँ तो मैं ये नहीं कह सकती कि मुझे कौन से रंग अच्छे नहीं लगते हैं और बहुत कुछ डिपेंड करता है कि आपने किस रंग के कॉम्बिनेशन कलर कॉम्बिनेशन क्या है जैसे मुझे ग्रे कलर नहीं पसंद है लेकिन वही ग्रे कलर की साड़ी हो और पिंक बॉर्डर हो तो मुझे बहुत अच्छी लगती है कपड़े मुझे ग्रीन कलर के बिल्कुल पसंद नहीं है लेकिन ग्रीन कलर मुझे नेचर में बहुत पसंद है और जैसे स्काई ब्लू कलर है तो मुझे अपने ऊपर ज़्यादा अच्छा नहीं लगता लेकिन स्काई में देखती हूँ पानी में देखती हूँ किसी और को पहने देखती हूँ तो बहुत अच्छा लगता है पीच कलर है तो मेरे ऊपर बहुत बुरा लगता है लेकिन पीच कलर मेरी बेटी पे बहुत अच्छा लगता है तो ये डिपेंड करता है कि कहाँ वो कलर किसने पहना या किस चीज़ में है किस कौन से कलर के साथ है तो इस तरह रंग तो मुझे सभी अच्छे लगते हैं और जैसे यह लगता ये कलर कितना अच्छा लग रहा है किसी ने पहना है या कुछ है तो इस तरह से होता है और दूसरा आपने पूछा कि कभी गुस्सा भी आता है कि नहीं पूरी प्यार की मिट्टी से बने लगते हो आप ऐसा नहीं है मुझे बहुत गुस्सा आता है कभी कभी हाँ अब कम आता है पहले बहुत ज्यादा आता था जब मैं बहुत व्यस्त रहती थी थक जाती थी टेंशन में रहती थी बच्चे छोटे थे काम का बहुत लोड होता था तो मैं बहुत मुझे गुस्सा आता था जॉब शुरू किया तो जूनियर पोजीशन थी तो जो सीनियर्स होते थे वो कई बार ऐसी बातें कह देते थे या कुछ बात है तो बुरा बुरा लग जाता था कई बार जो हमारे काम वाले होते हैं जो हमारे सहायक होते हैं ये कभी कभी ऐसी बात कर जाएंगे, तो गुस्सा करना पड़ता है कई बार किसी के साथ अन्याय हो रहा हो कोई गलत काम कर रहा हो किसी के साथ तो जब तक आप गुस्सा नहीं करेंगे तो वो उसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते बच्चों को परवरिश करते समय भी कई बार गुस्सा करना पड़ता है और हस्बैंड को भी कभी कभी गुस्से से ही साधना पड़ता है तो गुस्सा तो करना पड़ता है और बहुत सी चीज़ें गुस्से से ही बनती हैं स्टूडेंट्स को भी कई बार बहुत कस के पड़ता है जब वो बंक मारते हैं या काम नहीं करके लाते हैं या लापरवाही दिखाते हैं तो खूब गुस्सा कर, कर करती हूँ मैं लेकिन ये ठीक है कि अब पहले से मेरा गुस्सा बहुत तो कम हो गया है अब मन शांत रहता है काम का लूप भी कम है और जिम्मेदारियां भी अब नहीं हैं आराम भी मिल जाता है तो अब उतना गुस्सा नहीं आता है और सच तो यह है कि सबके लिए प्यार बहुत ज़्यादा है बहुत ज़्यादा है एक आपने पूछा है कि आप इतनी प्यारी और इतनी सौम्य क्यों हों तो देखिए हर व्यक्ति जो होता है वो हर एक के लिए अलग तरह से होता है किसी भी व्यक्ति को सब लोग अच्छा भी नहीं कहते और बुरा भी नहीं सबके लिए वो बुरा भी नहीं होता हो सकता है बहुत सारे लोग मुझसे बहुत नफरत करते हों मुझसे चिढ़ते हों मुझे ना पसंद करते हों में जानती हूँ कि बहुत से लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं बहुत से लोग मेरी बहुत इज्जत करते हैं और कुछ लोग हैं जो मुझे बिल्कुल नापसंद करते हैं आप उनमें से हैं जो मुझे बहुत पसंद करती हैं और मैं भी आपको बहुत पसंद करती हूं तो ये तो ये सभी के साथ है ऐसा कुछ नहीं है आप खुद ही प्यारी हैं आपकी आवाज़ है। है। उषा जी अगला सवाल आया है अर्चना चावजी की तरफ से वे पूछती हैं इस ग्रुप को जब से ज्वाइन किया आपने कितने गीत गालिये अब तक और यहाँ सबसे ज्यादा चेंज किसके गायन में पाया है अर्चना जी आप पूछती हैं कि मैंने कितने गाने गाए हैं अब तक जब से ये ग्रुप ज्वाइन किया है मुझे तो पता नहीं आ, मैंने हिसाब नहीं रखा है हो सकता है सात आठ सौ गाली होंगे छः सौ गाली होंगे मैं हिसाब नहीं है मेरे पास आप बताइए आपके पास हो तो मैंने कितने गाए हैं जो भी गाया है मैंने मुझे बहुत आनंद आया मैंने बहुत इन्जॉय किया है सुर मेरे जीवन में फिर से वापस आए इसके लिए मैं आपके बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ आपने पूछा कि किसके गाने में सबसे ज़्यादा चेंज आया है तो आ, सभी बहुत अच्छा गाते हैं शुरू से ही सब बहुत अच्छा गाते हैं और सभी ने इम्प्रूव किया है बहुत इम्प्रूव किया है और अगर मैं ऐसे सोचूँ ऐसे मुझे कभी ध्यान दिया भी नहीं है लेकिन अगर मैं सोचूँ तो मुझे गेजा जी के गाने में एक चेंज नज़र आया कि पहले आवाज़ बहुत दबी दबी आती थी धीमी आती थी शायद फ़ोन की वजह से आती होगी उनका जब से मोबाइल चेंज हुआ शायद तब से उनकी आवाज़ बहुत खुल के निखर के आती है और बहुत अच्छी अब गाती तो हैं वो बहुत ही अच्छा गाती है और मुझे तो खुद अपने अंदर बहुत चेंज लगता है क्योंकि थायराइड की वजह से और शायद बीमारियों की वजह से मेरे गले पे बहुत इफेक्ट हुआ था और मैं ऊंचे सूट नहीं ले पाती थी नीचे तो गा लेती थी लेकिन ऊंचे खींचने में मुझे बहुत प्रॉब्लम होती थी लेकिन अब मैं आराम से ऊंचे स्केल पे भी गा लेती हूँ और मुझे कोई परेशानी नहीं होती है बाकी सभी में इम्प्रूवमेंट मुझे दिखाई ही देता है शारी हमारी शोभना चौरे दीदी ने आपके लिए सवाल भेजे हैं सुनिए वे कहती हैं मुझे आपकी आवाज में एक रहस्य सा महसूस होता है न न प्यारा सा रहस्य आपकी आवाज में जो कशिश है इसका राज क्या है मुझे बहुत अच्छी लगती हैं आप और आपकी आवाज दूसरा सवाल वे पूछती हैं आपकी जिंदादली जिंदगी जीने के अंदाज़ से प्रभावित हूँ आज आप अपने बारे में अपनी पढ़ाई अपने, अपने कार्यक्षेत्र के बारे में कुछ बातें हमसे भी शेयर करें शोभनाय जी मुझे बड़ा अच्छा लगता है बहुत खुशी होती है जब आप ये कहते हैं कि आपको मेरी आवाज़ अच्छी लगती है मुझसे पॉजिटिव एनर्जी मिलती है और आप कह रहे हैं कि मेरी आवाज़ में एक रहस्य सा महसूस होता है तो मुझे तो पता नहीं ये तो प्रकृति की देन है जो भी मेरी आवाज़ है आ, इसमें आपको ये सब महसूस होता है तो मैं कई बार अपनी वीडियो ऑडियो चला के सुनती हूँ कि ऐसा है क्या तो पता नहीं जो कुछ भी है ये या तो अनुभवों से आया हुआ समाया हुआ होगा इतना जीवन बीत गया है एक युग ही बीत गया मैं 60 साल के हूँ तो अनुभवों की छाप और जो कुछ भी अनुभव हुए जो सुख दुख झेले शायद विचारों का प्रभाव कुछ रहा होगा मुझे पता नहीं जो भी कुछ है वो क्यों है कह नहीं सकते आपको मेरी जिंदा दिली अच्छी लगती है वो मैं करती रहती हूँ कुछ थोड़ा थोड़ा बहुत आप लोगों के साथ में छेड़छाड़ रागनी, शिखा और जब शीतल शैतानियाँ करती हैं तो मैं भी घुस जाती हूँ मैं भी उसमें कुछ ना कुछ अपना करती रहती हूँ छेड़छाड़ मुझे भी अच्छा लगता है मुझे मेरा बचपन लौट आता है ये सब करके सच तो ये है कि मैंने कभी जिंदा दिल में रही नहीं ज़्यादा शैतानियाँ बचपन में भी करना या बहुत हंसी मजाक करना हंसना ऐसा नेचर मेरा नहीं है लेकिन हाँ टाइम टाइम पर खूब इंजॉय करती हूँ और अच्छा भी लगता है लेकिन आप लोगों के साथ में शायद मैं ज्यादा कुछ ये सब करती हूँ अच्छा लगता है आपको तो मुझे बहुत अच्छा लगा जान के मेरा मन हल्का हो जाता है ये सब करके आपने कहा कि जिंदगी जीने के अंदाज से प्रभावित हो लीजिए मैं तो आपकी जिंदगी जीने के अंदाज से प्रभावित हूँ अगर बदल सकते होते तो हम जरूर बदल लेते अपने अपने लाइफ काश मैं आपकी जगह होती और जितना आपने समाज के लिए किया है आप बहुत आदरणीय है मेरे लिए काश मैं ऐसा कर पाती आ, मैं नहीं कर पाई तो ये तो आप ही मेरे आदर्श हैं इस मामले में मेरा तो ऐसा कोई अंदाज है नहीं बस बहुत ही भौतिक वादी हूँ हाँ पढ़ाई मेरी रही क्योंकि पापा असटेंट एक्साइज कमिश्नर थे तो उनकी ट्रांसफरेबल जॉब था तो कभी कहीं कभी डिफरेंट शहरों में पढ़ाई होती रही स्कूलिंग मेरी फिर ट्वेल्थ और बीए मैंने मथुरा से किया फिर वहीं पे एमए संस्कृत में किया मैंने करना तो पेंटिंग में चाहती थी लेकिन बॉयज़ कॉलेज में थी और वहाँ बहुत ज़्यादा गुंडागर्दी थी तो पापा ने मना कर दिया बोले बेटा इसका माहौल बिल्कुल अच्छा नहीं है हम तो नहीं भेजेंगे तो हमने कहा ठीक है तो हमने फिर संस्कृत में एम कर लिया था उसके बाद में मेरा ट्रांसफ़र पापा का हो गया गाजियाबाद गाजियाबाद में एम एम कॉलेज में भी फिर हमने पापा से कहा कि पापा लड़का लड़का ढूंढ रहे थे शादी के लिए हम माँ भारत करे बैठे थे कि हमें नहीं करनी शादी फिर उनको कोई लड़का भी नहीं मिल रहा था तो हमने कहा कि हम खाली बैठे हम पेंटिंग में एम करेंगे तो वो फिर कोई एजुकेशन थी तो पापा ने कहा कि देखो बेटा ये भी बहुत बदनाम कॉलेज है अक्सर गोलियाँ चल जाती थी तो हमने कहा कि कोई बात नहीं है आ, आप हमें जाने दीजिए तब तो मैं मेच्योर हो गए थे कि कर चुके थे तो पापा को भी थोड़ा कॉन्फिडेंस आया कि अब ये मेच्योर हो गई है और अगर आपको किसी भी दिन ऐसा लगा या मुझे ऐसा लगा कि कोई प्रॉब्लम है या कोई ज़्यादा गुंडा करती है तो मैं उसी दिन छोड़ दूँगी तो पापा विश्वास तो बहुत करते थे उन्होंने कहा ठीक है तुम जाओ लेकिन अगर तुम्हें तो कभी भी ऐसा महसूस हो तो तुम छोड़ देना तो हमने कहा ठीक है हमने फिर एम एडमिशन ले लिया लेकिन वो हमारे डिपार्टमेंट ऊपर था तो वो सब चीज़ों का इम्पेक्ट हमारे ऊपर नहीं पड़ता था और मैं फर्ज गुजर्ट रहती थी टीचर्स का मुझे बहुत सपोर्ट रहता था और पापा भी कभी कभी अपने सिपाही पाई को साथ में लेकर के और ऊपर आकर के एक द्राउंड लगा जाते थे क्लास में झांक जाते थे तो बड़ा रौब सा पड़ जाता था उनका तो किसी की हिम्मत नहीं होती थी क्लास में कोई बदमाशी करने की उसके बाद फर्स्ट ईयर के बाद पापा ने शादी मेरी तय की मैंने बहुत रोया पीटा और बहुत मना किया कि मैं नहीं अभी शादी करूँगी और बल्कि मैं शादी ही नहीं करूँगी मैं शादी नहीं करना चाहती थी क्योंकि मेरी बड़ी सिस्टर की शादी जो थी वो सक्सेसफुल नहीं रही थी बहुत पेनफुल रही तो मैं बहुत डरती थी शादी के नाम से और मैं बड़े अजीब से नेचर की थी बहुत रिजर्व नेचर की और बहुत ही सेंसिटिव तो मैं सोचती थी, थी कि मैं कैसे बर्दाश्त कर पाऊंगी मैं तो मर जाऊँगी मेरे से तो नहीं बर्दाश्त होगा ये सब चीज़ें और मैंने कहा मैं नहीं करूँगी शादी पर पापा ने कहा नहीं समझाया कि ऐसा नहीं होता है एक के साथ हुआ तो सबके साथ हो मैंने कहा मैं जॉब करना चाहती हूँ तो बोले कोई बात नहीं जॉब कर लेना पर शादी करो हमें जिम्मेदारियों से मुक्त होना है और भाई छोटी बहन है उसकी भी शादी होनी है तो बस मेरी यही शर्त थी कि जहाँ कोई दहेज मांगेगा मैं शादी नहीं करूंगी जहाँ मैं चाहती थी कि मेरी शादी एक ऐसे घर में हो जहाँ मेरे पेरेंट्स को बहुत इज्जत मिले और दहेज ना मांगा जाए तो जो मेरे हस्बैंड हैं इन क्या किसी ने रिश्ता बताया था तो वहाँ गए पापा तो उन्होंने पूछा कि भाई आपकी डिमांड क्या है क्योंकि जहाँ जाते थे लोग डिमांड की लंबी चौड़ी लिस्ट पकड़वा देते थे तो उन्होंने कहा हमें कुछ नहीं चाहिए हमें आपकी बेटी चाहिए और आपका इतना अच्छा परिवार है आपके परिवार में अगर हम रिश्ता करते हैं तो ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है तो बाबा बहुत खुश लौट के आए दो बातों से एक तो इस बात से खुश थे कि मेरा नाम उषा और लड़के का नाम अनिरुद्ध तो बोले ये तो ऐसा लग रहा है कि भगवान ने जोड़ी बनाई है ऊषा अनिरुद्ध की और दूसरा उनको ये बहुत खुशी हुई कि उन लोगों ने बहुत ही रिस्पेक्ट दी सब लोगों ने बहुत इज्जत से बात की बहुत अच्छे से बैठाया आदर किया उनका और कोई दहेज के लिए मना कर दिया तो जब मुझे ये बात पता चली तो मैंने मम्मी से कहा ठीक कर दो मेरी यहीं शादी मैं कर लूँगी तो मम्मी ने कहा कि नहीं तुम देख लो लड़के को मैंने कहा पापा फोटो दिखाई मम्मी ने मैंने कहा ठीक कर दो तो उन्होंने कहा कि तुम देख लो मैंने कहा लड़का देखना चाहे देख ले मुझे नहीं देखना तो ये तो मुझे देखाए थे कॉलेज में जा कर तो बोली नहीं वो तो तुम्हें देख चुके हैं तुम देखना चाहो तो देखो तुम देख लो मैं कहा नहीं जब उन्होंने उन्होंने पसंद कर लिया पापा ने तो ठीक है जब करनी है तो करनी है फिर अच्छा क्या और क्या देखना जो मुझे चाहिए था वो मुझे मिल रहा है फिर मम्मी ने मुझे समझाया कि वो प्रोफेसर हैं और तुम जॉब करना चाहती हो तो तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा क्योंकि प्रोफेसर तो तुमसे जॉब करा लेंगे बाकी तो इंजीनियर डॉक्टर या और भी कोई है तो ट्रांसफरेबल जॉब होता है तो तुम जॉब नहीं कर पाओगे पापा भी नहीं चाह रहे थे यहाँ शादी करना पापा को लग रहा था कि कोई ऐसे कोई ऑफिसर हो या कोई ऐसा हो सर्वेंट वगैरह हो उन्हें लगता था उषा को काम नहीं आता काम नहीं कर पाती हैं घर का तो कैसे रह पाएंगे जॉइंट फैमिली में रहना था तो मम्मी ने कहा कि फिर ये जॉब करना चाहती हैं तो फिर जॉब तो यहीं कर सकती हैं इसी लड़के से शादी करिए मम्मी के कहने पर यहाँ हमारी शादी हो गई फिर हमने एम फाइनल मेरठ में फिर एडमिशन लिया एम फाइनल हमने मेरठ से किया उसके मेरठ में जैसे हमने एमए किया हमें टेम्प्रेरी जॉब मिल गई तुरंत ही तो हमारे फादर एंड लॉ तो मना कर दिया जब हमने अप्लाई किया तो बोले कि अरे तुम ठाकुरों की बहू कहीं नौकरी करती हैं क्या नहीं करती हैं और हमारे सात गांव में सात पुश्तों में किसी ने नौकरी नहीं की तुम जॉब नहीं कर सकते तो मैंने कहा कि हाँ वो तो ठीक है लेकिन डिग्री कॉलेज का जॉब है और ऐसा कुछ नहीं है अगर आपको कभी ऐसा लगेगा तो मैं छोड़ दूँगी समझाया उनको वो मान गए तो फिर टेम्प्रेरी मैंने दो तीन साल वहाँ पर किया साथ ही साथ मैंने अपनी पीएचडी एच की पेंटिंग में उसके बाद मोदीनगर में मेरा जॉब परमानेंट जॉब लग गया वहाँ हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट बनके उस कॉलेज में नया कॉलेज खोला मोदीज ने खोला था गिन्नी देवी गर्ल्स पी कॉलेज तो वहाँ पर मैंने सबसे फर्स्ट अपॉइंटमेंट मेरा ही हुआ उस कॉलेज में उसके बाद वहाँ मैंने सत्रह साल जॉब किया डेली अपन डाउन करते थे रोज मेरठ से आना जाना और उसी समय बच्चे हुए बच्चे पहले जब मैंने वहाँ जॉब ज्वाइन किया था बेटी दो साल की थी फिर बीच में बेटा हुआ सब और 99 में, में मेरा ट्रांसफर फिर मेरठ कॉलेज में हो गया मेरठ में लोकल फिर वहाँ पर मैं एच बन बन गई दो साल बाद ही जॉइन करने के बाद तो बस अब मैं मेरठ कॉलेज में ही हूँ ड्राॅइंग पेंटिंग डिपार्टमेंट में और बस हमारा एक डेढ़ साल बचा है मैं रिटायर हो जाऊंगी तो ये मेरा जॉब है और एग्जिबिशन बीच बीच में करती रहती हूँ सबके साथ मिलकर के और बाकी तो मैंने बताया जो अपने हॉबीज हैं बस हमारी गिरिजा कुलश्रेष्ठ दीदी ने आपके लिए कुछ मैसेज भेजा है वे कहती हैं आप बहुत ही शांत विनम्र सुलझी हुई धैर्यवान महिला हैं मैं आपसे बहुत प्रभावित हूँ ये सारे गुण जन्मजात हैं या विकसित हुए हैं आप अपने परिवार जॉब और उन संघर्षों के बारे में बताइए जिनमें आपको बहुत धैर्य और साहस की खास तौर पर जरूरत हुई हो हम भी यह जानने के लिए उतने ही उत्सुक हैं जितनी की गिरिजा दीदी इसलिए आप इन सभी सभी सवालों के जवाब कुछ विस्तार से दें तो हम सभी आपके अनुभवों से लाभान्वित अवश्य होंगे गिरिजा जी आप एक एक बात का जवाब दूंगी मैं आपने कहा मैं शांत हूँ वैसे तो मैं शांत हूँ जब तक मुझे कोई छेड़े ना लेकिन जब मैं शांत होती हूँ तो मैं बहुत अशांत हो जाती हूँ कुछ कुछ चीज़ें मुझे मुझे डिस्टर्ब कर देती हैं कोई इमोशनली मुझे हर्ट कर दे या मुझे गुस्सा दिला देता है तो मैं बहुत अशांत भी हो जाती हूँ और काम का लोड होता है तो मैं बहुत परेशान भी हो जाती हूँ ऐसा नहीं है कि हमेशा शांत रहती हूँ विनम्र मैं तब तक, तक रहती हूँ जब तक सामने वाला मेरे साथ विनम्र है और जब सामने वाला कोई बदतमीजी पे आता है या चालाकी पे आता है तो मैं बहुत बहुत सख्त और कड़क भी बन जाती हूँ बदतमीज भी बन जाती हूँ टिट पॉटेट क्योंकि जैसे मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि मैंने देखा है अब जैसे हमारे मेरा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है तो कई बार बड़े बड़े लोग अपना प्रभाव जमा के प्रैक्टिकल में नंबर के लिए बोलते हैं या कुछ और कहते हैं कुछ गलत काम के लिए तो मैं नहीं मानती उस समय में कई बार सख्ती से भी मुझे पेश आना पड़ता है इसी तरह परिवार में या समाज में कई बार देखा कि किसी के साथ अन्याय हो रहा है कोई बहुत सीधा है दबा हुआ है तो पहले मैं बिल्कुल भी नहीं बोलती थी मैं बहुत ही कम बोलती थी शादी से पहले इतना कम बोलती थी कि अगर एक शब्द से काम चला तो मैं दूसरा नहीं बोलूंगी तो मेरी ताई जी तो मुझे अक्सर कहा करती थी कि मैं है अगर मैं कभी बोलूँ तो कहते थे वो आज तो मैं बोल गई ऐसे एक बार जब मैं बीए में पढ़ती थी तो मामा जी ने बाथरूम से मुझे सुना बोलते हुए तो बोले शायद ऊशायतना बोल भी लेती हैं है। बहुत कम बोलती थी अपने कमरे में ही बस अपना कुछ ना कुछ करते रहना पढ़ते रहना लिखते रहना पेंटिंग करना म्यूज़िक मम्मी कई बार गुस्सा भी करती थी कि बस तुम अपने कमरे में ही रहना और तुम्हें दीन दुनिया से कोई मतलब नहीं है तो लेकिन जब मेरी शादी हुई तो जॉइंट फैमिली में हुई तो वहाँ तो कमरे में घुसना रहना चलेगा नहीं जी तीन चीजें होती हैं एक चीज होती है कि आपका आप खुद स्वभाव आपका कैसा है आपका क्या व्यक्तित्व है दूसरी चीज होती है कि आप क्या सपना क्या है आपकी कल्प आप क्या बनना चाहते हो आप लाइफ में क्या करना चाहते हो क्या अचीव करना चाहते हो तीसरा है कि आपका माहौल कैसा है जो आप पूरा कर रहे हो जैसे आप जी रहे हो वो सब उसमें कितना हेल्पफुल है या नहीं है क्या रास्ता है ये तीन चीजें किसी के भी आदमी के जीवन को निर्धारित करती हैं मेरे साथ क्या था कि मैं स्वभाव से बहुत शांति थी बहुत ज्यादा इंट्रोवर्ट थे मैं मुझे दूस मुझे ज़्यादा लोगों में बैठना ज़्यादा बातें करना भीड़ में जाना ये सब मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं था सफ़र करना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था बसों में मुझे उल्टियाँ होती थी गाड़ी में मुझे उल्टी होती थी फ्लाइट में मुझे उल्टी होती हैं ट्रेवल सिकनेस होती है मुझे और मुझे शादियों में जाना भीड़ भाड़ ये समझ अच्छा नहीं लगता था घर में आंटी वगैरह आती थी मम्मी के पास तो मैं घुस जाती थी कमरे में मम्मी बताती थी मैं बहुत छोटी थी तो मैं स्टोर में घुस के बैठ जाती थी और मैं धीरे से पूछती थी गई क्या तो मम्मी कहती थी निकल आओ गई और वहीं गर्मी में बैठी रहती थी मुझे नहीं अच्छा लगता था यही मेरा बेसिक नेचर था लेकिन सपने तो ये थे कि मैं कुछ जो अपने पैरों पे खड़ी हों कुछ ऐसा बनूँ कि मेरे पेरेंट्स मेरे ऊपर गर्व करें अपने पैरों पे खड़े हो किसी से पैसा न मांगू मैं खुद कमाऊं और अपने माँ बाप का सम्मान बढ़ाऊं उनको मेरे पर गर्व महसूस हो समाज के लिए कुछ करूं तो आप कमरे में बैठ के और इतने इंट्रोवर्ड के तो, वर्ड बन के तो काम चलेगा नहीं आपको रफट बनना पड़ेगा शादी हुई तो वो भी ऐसे घर में हुई कि पूरा भीड़ घर में दो जिठानी, दो जेठ सास ससुर बुआ सास भी आ जाती थी नंदी थी उनके छ पाँच छः बच्चे थे वो भी अक्सर आते थे चाची थी इनकी वो भी महीने भर दस दिन बीस दिन रह रहे के सब लोग जाते थे खूब मतलब अच्छी रौनक लगती थी घर में और मैं परेशान हो जाती थी मतलब मैं कह नहीं सकती तो कई बार मुझे अपनी पढ़ाई और जॉब से बहुत इसमें हेल्प मिलती थी मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत हेल्प की तो वो मुझे अक्सर बुला लेते थे जब मैं नीचे हूँ जैसे काम कर रही हूँ मेरा रूम ऊपर होता था तो वो कह देते थे कि आके पढ़ लो अपना पी का, का काम रह जाएगा तुम्हारा तो सब कहते थे जाओ जाओ वो बुला रहे हैं तुम पढ़ाई कर लो अपने जिठानियाँ मुझे भेज देती थे वो भी समझते थे हेल्प करते थे तो लेकिन फिर भी कॉलेज जाना बसों में जाना बसों में तो सबको पता है कितनी बदतमीजियां झेलनी पड़ती हैं और वंदना ने तो लिखा है इस पर कहानी भी लिखी है बातों वाली गली में क्या क्या कुछ नहीं लेडीज़ के साथ में चिड़ाछाड़ी सत्रह साल में डेली पे डाउन किया है मैंने कई बार मरते से भी बच्चे हुए एक्सीडेंट भी हुए हैं बेटा होने वाला था तो बिल्कुल मरते से बच्चे मैं एक ट्रक से कुछली जाती नीचे उसके तो बसों में मुझे उल्टियाँ होती थी जब मैंने मोदीनगर जाती थी तो मैं शुरू में रास्ते भर उल्टी करती जाती थी लौटते समय उल्टी करती आती थी फिर घर के काम करती थी बेटा होने वाला था तो मैं इतना मुझे वॉमिट होता था कि मैं खा भी नहीं पाती थी इतना कठिन सफ़र था वो कि आप अपनी फितरत के अगेंस्ट चल रहे हैं जो आपका स्वभाव है शांत स्वभाव है आप इंट्रोवर्ट हो और आपको भीड़ में चलना पड़ रहा है चारों तरफ से सब कुछ देखना पड़ रहा है बहुत सारा काम करना पड़ रहा है जबकि मैं बहुत आलसी थी मैं काम आम करती नहीं थी बहुत गलतियां करती थी कभी दूध जला दिया कभी सब्जी जला दी कुछ भी किचन में करने जाती थी तो कभी प्याले तोड़ दिए कभी खूब नुकसान होते थे और इस तरह लेकिन फिर कुकिंग का भी शौक था तो धीरे धीरे सब सीखा तो ये तो सपने पूरे करने के चक्कर में अपना खूब शोषण हुआ अच्छे से हुआ और बहुत बहुत थक गई मैं बहुत ही ज़्यादा थक गई थी एक टाइम तक आते आते और जो तीसरी चीज मैंने कहा कि जो आपका माहौल होता है जो आपके सपने पूरे करने में जो आपको अपनाना पड़ता है तो कई बार सर्वेंट हैं आपके हेल्पर्स हैं कई बार नहीं हैं महरी छोड़ के बैठ गए आप कॉलेज से आ रहे हो बर्तन भी धो रहे हो खाना भी बना रहे हो बच्चों को भी देख रहे हो कपड़े धोने वाली नहीं आई तो आप रात को बेटी सो जा रही है तो रात के बारह बजे उठ के कपड़े धो रहे हैं तो बहुत बहुत कठिन सफर था बहुत ही कठिन सफ़र था उसने मुझे बहुत मजबूत भी बनाया काफी मजबूत बनाया लेकिन मैं अंदर से बहुत बहुत अशांत हो गई थी उन दिनों मुझे बहुत गुस्सा आता था बहुत अशांत हो गई थी मैं और मुझे ऐसा लगता था कि एक टाइम के बाद कि मैं पागल हो जाऊंगी और जैसे होता है ना किसी के कपड़ों की, की अलमारी को कोई सारा उथल पुथल कर दे मेरे अंदर इस तरह हो गए थे सब कुछ उथल पुथल फिर मेरे एक फ्रेंड ने डॉक्टर नलिन कुमार पीडियाटिशन हैं वो चिनमय मिशन से जुड़ी हुई थी उन्होंने मुझे चिन्मयिशन से जोड़ा और मैं कैसे टाइम निकालती थी और कैसे मैं जाती थी मुझे ही पता है उसमें ज्ञान यज्ञ होते हैं गुरुजी आते थे वो आठ दिन दस दिन के ज्ञान यज्ञ चलते थे सुबह डेढ़ घंटा शाम को डेढ़ घंटा तो मैं सब कुछ इतना करते हुए भी रिक्शे से भाग भाग करके सुबह सब करके वो दि, दि, दि, अपना ज्ञान यज्ञ सुन के फिर रिक्शा करके बस स्टैंड भागती थी बस स्टैंड से फिर कॉलेज फिर आके एक मिनट को आराम नहीं करती थे फिर रात का शाम का जल्दी जल्दी बच्चों का स्नैक्स बनाए और खाने की तैयारी की और फौरन फिर सत्संग शाम की क्लास में भागी फिर रात को आके खाना बनाया फिर बच्चों का होमवर्क कराया था मेरे हसबैंड गुस्सा करते थे कि तुम क्या इतनी बुढ़ी हो जो तुम इतने सत्संग में लगी रहती हो थोड़ा अपना सेहत का ध्यान दो क्योंकि हर सत्संग जो 10-12 दिन का होता था दो चार के जी वेट मेरा कम हो जाता था थकान बहुत हो जाती थी लेकिन उसने मुझे बहुत मुझे तय करा जो मेरे अंदर उथल पुथल थे वो सब मुझे अंदर से तय करके सिखाया कि मतलब मैंने ये सीखा कि, कि किस चीज़ को कितनी इंपॉर्टेंस देनी है और एक ये सीखा कि बहुत कुछ सीखा कि एज इट इज आप एक्सेप्ट करो जो भी चीज़ है आप किसी चीज के विरुद्ध नहीं चल सकते बहुत सी परिस्थितियां आती हैं आप उसको नहीं बदल सकते तो उसके लिए आप दुखी हों परेशान हों चिड़चिड़ाएं गुस्सा करें चिढ़ें उससे अच्छा है कि आप उसको वैसे ही एक्सेप्ट कर लो और उसको लेके बहुत ज़्यादा स्ट्रेस मत लो दूसरा भौतिक बात से हट थोड़ा अध्यात्म जाने से बहुत सारी समस्याएं सुलझ जाती हैं अगर मैं इस पर बोलने लगूंगी तो मेरे प्रवचन शुरू हो जाएंगे लेकिन <coughs> मैंने जीना सीखा अपने को तय करना सीखा परिस्थितियों में समायोजित करना सीखा गुस्से को कंट्रोल किया सबको प्यार करना सीखा जिनको कई बार मुझे लगता था कि मैं मेरा हस्बैंड कहा करते थे कि तुम अपनी गलती नहीं मानती हो कभी भी तो मैं उनसे कहा करती थी कि जो काम मैं गलत समझती हूँ मानती हूँ उस काम को मैं कभी नहीं करती तो जब मैंने सही समझ के किया तो मैं अपनी गलती क्यों मानूंगी अगर मैंने सही गलत समझा होता तो मैं उस काम को नहीं करती तो इस तरह मैं उनको चुप कर देती थी फिर थोड़े टाइम बाद ये समझ आए कि जैसे मैं अपने को एक्सक्यूज करती हूँ कि जो मैंने ठीक समझा तो दूसरा आदमी भी तो वही है वो भी तो वही कर रहा है जो वो ठीक समझ रहा है अगर उसने किसी कुछ अपराध किया या कुछ गलत काम किया तो जब उसने उसको ठीक समझा तभी तो किया या उसने मुझे कुछ कहा तो उसने ठीक समझा तभी तो कहा तो उसको भी माफ़ी मिलनी चाहिए तो इस एक चीज ने मुझे बहुत सिखाया कि आ, कैसे दूसरों को भी माफ़ करना चाहिए जैसे तुम हो वैसे ही दूसरा है और इस तरह से मैंने अपने को मैच्योर किया जो अध्यात्म से मैं जुड़ी उससे मैं बहुत मेच्योर हुई मेरा बेटा छोटा था तीन चार साल का था बेटी भी छोटी थी तो मैं उत्तरकाशी के लिए मैंने बुकिंग करा दी वहाँ कैंप लगते हैं उत्तरकाशी में बड़े अच्छे शानदार कैंप लगते हैं डॉक्टर नल्ली जा रही थी मेरी फ्रेंड उन्होंने मैंने उनसे कहा मैं भी चलूंगी आपके साथ कैंप में छुट्टियाँ भी थी बीच में कॉलेज की तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा मैं जाऊँगी उन्होंने कहा कि कैसे जाऊँगी बच्चे इतने छोटे हैं और सर्वेंड था ये रा, जो मेरा सर्वेंट है इस समय मनभर ये था उस समय मैंने कहा ये खाना बना तो बना लेगा बाकी तुम देखना अगर मैं नहीं गई तो मैं पागल हो जाऊंगी मैं जाऊंगी तो मैंने बुकिंग वुकिंग सब करा थी और बस जब जाना था तो एक दिन पहले मैं टूट गई मैंने कहा कैसे जाऊं बच्चों को छोड़ के दोनों बच्चों को छोड़ के तो मेरे बेटे ने मुझसे कहा कि नहीं मम्मी आप जाओ बेटी ने भी कहा आप जाओ आप जाना है तो आप जाओ मैंने कहा नहीं देखिए तुम परेशान हो तो बेटे ने कहा आप मुझे रोज एक फ़ोन कर लिया करना पर आपका मन है तो जाओ जब उन्होंने सुना पापा कह रहे हैं उनके तो फिर उन्होंने मुझे भेजा तो जो दस बारह दिन मैं वहाँ कैंप करके आई उसके बाद मुझे बहुत बहुत राहत मिली और मैंने बड़ी स्ट्रेंथ महसूस की और वो जो मैं अध्याप में गई मैंने उपनिषद पढ़े, गीता पढ़ी रामायण पढ़ी स्वामी जी के जो प्रवचन सुनती हूँ ब्रह्मचारी हैं चिन्नई मिशन में बड़े ज्ञानी लोग हैं बहुत ही ज्ञानी हैं और वो उपनिषद वेद यही सब चीज़ें पढ़ाते हैं क्लासेस एक तरह से फिलोसफी की क्लासेस होती हैं कर्म कांड ज़्यादा नहीं है तो उससे मुझे बहुत मुझे सोच मिली और अच्छी सोच मिली जीवन जीने के लिए शक्ति मिली प्रेरणा मिली और जब मैं बीमार हुई या मेरा जब कठिन टाइम था उस सब टाइम पर मुझे हमेशा वो चीज़ें मुझे बहुत हेल्प करते हैं बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं गिरजा जी ने परिवार के बारे में पूछा है तो गिरजा जी मेरे पापा मेरे आदर्श थे वो बहुत ही कम बोलते थे बहुत गंभीर स्वभाव था उनका और जब वो कभी मस्ती के मूड में होते थे तो हंसी मजाक भी हम लोगों के साथ करते थे लेकिन वो कम बोलते थे इंट्रोवर्ड थे और मुझे तो सच पुछ तो जैसा कोई दूसरा दिखाई नहीं देता एक अलग ही रॉयल पर्सनैलिटी थे उनके पता नहीं क्यों मैं उनसे डरती थी शायद मैं इतनी ज़्यादा उनकी रिस्पेक्ट करती थी कि मुझे लगता था कहीं वो मुझे कुछ कहना दें जबकि वो कभी भी नहीं डांटते थे और आ, कभी भी उन्होंने कभी मुझे डांटा होगा तो सिर्फ यही कभी कहा होगा किसी लापरवाही पे कि तुम तो बुरी फिलासफर हो इसके अलावा कभी नहीं डांटा उन्होंने मम्मी खूब बोलती थीं थी टॉकेटिव थी, थे और छोटी छोटी बातें हम लोग को सिखाती थीं पापा मम्मी दोनों ने हम लोगों के लिए हमेशा कंप्रोमाइज़ किया हम लोग की चारों हम चार भाई बहन थे सबकी सुविधाओं का बहुत ध्यान रखा और मम्मी अक्सर छोटी छोटी चीज़ें हम लोगों को मुझे याद आता है सिखाती रहती थीं थी कि भाई ठप ठप करके मत चलो चप, चप करके मत खाओ प्लेटों में कट कट मत करो एक बार मुझे याद है कि मुझे मैं अक्सर अपने कमरे में बैठी पढ़ती लिखती रहती थी ज़्यादा नहीं बाहर निकलती थी तो मुझे बुलाया तो बोले इधर आओ तो बाहर निकल के हर समय बाहर निकलो हर समय बैठी रहती हो मैं ये तो बोले कि चलो तुम ये भिंडी काटो मैं कहीं क्यों काटो ये राजपाल काटेगा का। मुझे नहीं काटनी भिंडी कि नहीं तुम काटोगे आज तो मैंने काटने ये तुमने भिंडी काटी है कोई छोटी कोई बड़ी उनका तो क्या फ़र्क पड़ता है पेट नहीं जाना है सब पड़ता है फ़र्क जो छोटी भिंडी है वो देर से जल्दी गल जाएगी बड़ी देर से गलेगी सब्जी हौज पहुँच हो जाएगी और देखने में सुंदर नहीं लगेगी और सब्जी जो है खाना है वो सुंदर लगना चाहिए ऐसे नहीं खाली पेंटिंग बना ली दो चार उससे कुछ नहीं होता हर चीज़ में सुंदरता होनी चाहिए ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं उनकी सिखाई हुई बताई हुई जो लाइफ में सूत्र बन गए हैं जो अक्सर याद आती है अभी मैं भिंडी काटती हूँ तो मुझे ज़रूर उनकी याद आती है चार भाई बहन थे हम तीन बहन एक भाई और तीनों बहनें हम सभी में आपस में बहुत प्यार था भाई मुझसे ढाई साल छोटा था वो अब नहीं है उसकी बारह साल पहले डेथ हो गई है कि उसे लंग कैंसर हुआ था उसे मैं बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ बहुत ही ज़्यादा मिस करती हूँ उसका मेरा रिलेशन अलग ही था वो मेरा सोलमेट था हम लोग अक्सर बहुत बातें करते थे एक दूसरे से अपनी बहुत सी बातें शेयर करते थे और वो मुझसे अक्सर कहा करता था कि तुम और जैसी नहीं हो तुम बिल्कुल अलग हो तुम और सबसे अलग हो अक्सर वो मेरी कहानियाँ लेकर के बैठता था जो पब्लिश हुई थी उनको ज़्यादा कहानियाँ नहीं हैं जो भी दो चार कहानियाँ हैं उनको लेकर के बच्चों को सुनाने बैठता था कि देखो अपनी मम्मी की कहानी सुनो या बुआ की कहानी सुनो तो उसको मैं बहुत मिस करती हूँ हम सभी हमारा पूरा परिवार बहुत मिस करता है और सारे परिवार के बच्चे उसको बहुत प्यार करते थे तो आ, मेरे दो बच्चे हैं एक मालविका मेरी बेटी बड़ी बेटी है और दमाद है गवेश मालविका ने एमबीए किया था उसके बाद एचआर में जॉब किया उसने और फिर बेटे होने के बाद उसे चार पाँच साल जॉब करके बेटे के आदि होने के बाद उसने छोड़ दिया था वो बच्चे की केयर खुद करना चाहती थी सर्वेंट पे नहीं बच्चे को पालना चाहती थी मेरे जो दामाद हैं वो पार्टनर हैं मल्टी नेशनल कंपनी में बहुत अच्छा स्वभाव है और बेटी तमाद दोनों ही हम लोगों की बहुत केयर करते हैं हर तरह से बहुत केयर करते हैं हमारा बहुत ध्यान रखते हैं बेटा जो है आदित्य उसकी अभी शादी हुई है आप लोगों के साथ मैंने फोटो शेयर की सारी बातें शेयर की हैं ज्विता दोनों ने यूएस से एलएलएम किया है और उसने आदित्य ने येल से किया और ज्वेता ने बर्कली स्कूल ऑफ लॉ से किया उसके बाद जो इतना इंटरपोल में जॉब करते हैं और आदित्य लोफर में हैं अब दोनों सिंगापुर में हैं चारों बच्चे ही हम लोगों की बहुत केयर करते हैं बहुत ध्यान रखते हैं बहुत प्यार करते हैं बहुत भाग्यशाली हैं ईश्वर से हम बहुत बहुत ईश्वर का धन्यवाद करते हैं कि भगवान ने हमको इतने अच्छे बच्चे दिए और आदि है मालविका का बेटा वो तो हम सबकी जान है बहुत बहुत बहुत, बहुत प्यारा है बहुत ही प्यारा है मेरी बेटी मालविका ने रिजाइन किया है लेकिन अब वो कुछ सालों से एक एन है वहाँ पढ़ाने जाती है स्कूल में और वहाँ पे मैनेजमेंट में भी है दो तीन घंटे इंग्लिश की क्लासेस लेती है बच्चों के फंक्शन कराना उनकी केयर उनकी बहुत सी चीज़ों की उनकी काउंसलिंग करना इस सब करती है फाइनेंशियली भी उनकी हेल्प करती है तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है कि वो समाज के लिए कुछ कर रही है और ये चीज़ जब मैं सोचती हूँ तो मुझे बहुत गर्व महसूस होता है गिरजा जी ने पूछा है कि आप जीवन के उन संघर्षों के बारे में बताएं जिसमें सबसे ज़्यादा धैर्य और साहस की जरूरत पड़ी हो जी गिरजा जी ऐसा एक बहुत मुश्किल समय मेरे जीवन में आ चुका है बात आज से दस बारह बारह साल पहले की है मेरा भाई अपने बेटे को मेर कॉलेज अजमेर में हॉस्टल में एडमिशन कराने के लिए जा रहा था भाई भाभी दोनों तो पापा को मेरे पास छोड़ गए थे तो पापा मेरे पास थे तबीयत उनकी बहुत ठीक नहीं थी और भैया जब वहाँ से लौट के आए तो भैया की तबीयत खराब हो गई जब वो दिल्ली लौटे और उन्होंने जब अपने चेकअप कराया उनको बहुत सांस फूल रही थी तो पता चला कि उनको लंग कैंसर है हमने पापा को अपने पास ही रोक लिया और हमने पापा को जाने नहीं दिया उसके बाद में पापा का भी चेकअप कराया जब तो पता चला कि पापा को लीवर कैंसर है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 भैया को डॉक्टरों ने कहा कि बस आपके पास तीन साढ़े तीन महीने हैं तो भैया मुझसे कहने लगा था हम लोग तो मैं तो पागल सी हो गई थी बिल्कुल बहुत कम उम्र थी उसके छोटा बेटा थर्ड में पढ़ता था बड़ा वाला फिफ्थ में पढ़ता था फिफ्थ या सिक्स में था और उसकी भी कुछ उम्र नहीं थी मेरा भाई बहुत ही खूबसूरत था राजकुमार जैसा बहुत ही खूबसूरत तो जब हमें पता चला हम बिल्कुल पागल से हो गए और फिर वो कहने लगा कि पापा को बता दो क्योंकि डॉक्टर ने उस समय ये कहा कि बस इनकी लाइफ तीन महीने हैं इससे ज़्यादा नहीं है उनकी लाइफ तो वो कहने लगा कि पापा को बता दो ये एकदम से अगर मुझे कुछ होगा तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे तो मेरे हसबेंड ने कहा कि नहीं अभी नहीं बताएंगे उनको अभी देखते हैं पापा को थोड़ा सा बता दिया पर ये नहीं बताया कि कैंसर है बस ये कहा कि लंग्स में पानी है भैया का ट्रीटमेंट चल रहा था आ, फिर दूसरे हॉस्पिटल राजीव गांधी हॉस्पिटल ले गए वहाँ डॉक्टर ने कहा नहीं नहीं तीन महीने नहीं अभी अभी कुछ ही साल पहले कुछ ही टाइम पहले कीमो आ गई है हम कीमो दे देखते हैं और देखते हैं उसका क्या असर होता है तो उसके बाद मेरा भाई तीन साढ़े साल रहा पता चलने के बाद और पापा की फिर डेथ हो गई चार छः महीने बाद ही पापा की डेथ हो गई और मैं दिल से भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि भगवान अब आप इनको उठा लो क्योंकि पापा का सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट हुआ उनका डॉक्टर्स ने कोई वैसा ट्रीटमेंट नहीं किया उन्होंने कहा कि इनकी सेहत ऐसी नहीं है ये नहीं झेल पाएंगे और पापा की रात में डेथ हुई थी और मैं उनके साथ थे उनके पास थी उस दिन रात में मैं धीरे धीरे देख रही थी उनकी नर्व्स उनका ऑक्सीजन का लेवल कम होता चला जा रहा था और जैसे ही पापा रात में ख़त्म हुए भैया हमारे घर पे था हस्बैंड भी घर पे थे मैंने पापा डॉक्टर को फॉरन बुलाया डॉक्टर ने आए उन्होंने कहा कि नहीं हम वो नहीं है मैंने हस्बैंड को फ़ोन किया बहुत शांति से कि सबसे पहला ये काम करो क्योंकि उसकी कीमत चल रही थी बहुत कमज़ोर था उसको कुछ खिला पिला दो दूध उध कुछ फल वल खिलाओ पहले जल्दी से और व्यवस्था करो फिर पापा को लेके जाओ तो बोले ठीक है तीन चार बजे होंगे बोले ठीक है मैं व्यवस्था करके आता हूँ और मैं वहीं पापा के ही तकी पे अपना सिर रख के आराम से सो गई चैन से कहीं एक सुकून था कि पापा भैया के सामने ही चले गए कहीं उल्टा होता तो क्या होता और जब मेरे हस्बैंड आए उन्होंने कमरे में देखा तो हम दोनों पे सोए हुए <laughs> तो एकदम से उनको एकदम सन रह गए धक्का सा लगा कि तुम्हें क्या हो गया मैं डर गया लेकिन फिर उसके बाद भैया रहे साढ़े तीन साल और भैया का ट्रीटमेंट चल ही रहा था एक डेढ़ साल बाद पता चला कि मुझे भी कैंसर है ब्रेस्ट कैंसर और वो भैया कहा करता था कि तुम्हें तो मेरी वजह से कुण कुण के हो गया कैंसर खैर जो भी था वो भी एक कहानी है जो मैं बताऊंगी कि मुझे लम्ब फील होता था और मैं कहा करती थी डॉक्टर से कि मुझे कुछ फील होती है गांठ से तो डॉक्टर ने देखा उनका कैल्सिफिकेशन है ये कोई ऐसी वो नहीं है चिंता की बात तो मैंने फिर उनसे कहा कि आप मैं फिर भी कोई टेस्ट कराना चाहती हूँ क्योंकि मैं डर गई थी पापा को हुआ भैया को हुआ तो उन्होंने कहा मेमोग्राम होता है इसका टेस्ट तो तुम जा करके दिल्ली में करा लो यहाँ कोई फैसिलिटी नहीं है इसके तो मैं दिल्ली में गई वहाँ मैंने मेमोग्राम कराया डॉक्टर मेरे हसबैंड ने कहा पूरा चेकअप करा लो मैंने पूरा चेकअप कराया जब पूरा चेकअप कराया तो सब कुछ नॉर्मल था तो डॉक्टर बोले कि आपकी सेहत तो बहुत अच्छी है मेमोग्राम में भी कुछ नहीं आया कैल्सिफिकेशन आया खा रही उनका कोई लंप नहीं है कैल्सिफिकेशन है आपकी हेल्थ बहुत अच्छी है आप तो मिठाई खाओ तो हम सब लोग बस हम आ गए लेकिन एक लेडी थी जो वहाँ पे अपने रिपोर्ट का इंतजार कर रही थी मेमोग्राम का उसने मुझसे ऐसे कहा कि हमने सिम्टम देखे हैं इंटरनेट पे और इंटरनेट पे मुझे पता चला है कुछ सिम्टम मुझे मिल रहे हैं अपने तो मैं मुझे उस समय नहीं मालूम था कम्प्यूटर के बारे में इंटरनेट के बारे में टू टू की बात है ये तो मैंने कहा क्या इंटरनेट पे है कुछ ऐसा तो उसने कहाँ है उस पर सॉप होता है मैं घर आई मैंने बेटे से आके कहा मैंने अच्छा डॉक्टर ने क्या दिया तुम्हें कुछ भी नहीं है तुम ठीक हो फिर भी मुझे कुछ वहम सा रहा और मैंने बेटे से कहा कि तुम मुझे दिखाओ तो उसने कहा इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटेन का, का सी है मैं वो लगाता हूँ उसमें देख लीजिए मैंने उसमें देखा तो मुझे कई सिम्टम्स अपने दिखाई दिए एक और चीज़ है कि मुझे रोज अपने पापा एक महीने से मुझे सपने में दिखाई देते थे तो मैंने कहीं पढ़ा था कि कोई मरा हुआ आदमी अगर आपको रोज सपने में दिखाई दे तो उसका मतलब आपकी डेथ होने वाली है तो मैं हस्बैंड से मजाक में ही कहने लगी कि मैं मरने वाली हूँ इसी से सब मुझे वह सा हुआ और जब मैंने देखा तो मैंने कहा इसमें तो बहुत सारी चीज़ें हैं और पापा मुझे रोज सपने में देखते थे अब जो भी था मैं जानती फिर हम लोग चले गए घूमने के लिए जयपुर उदयपुर सॉरी उदयपुर चले गए थे इनकी कॉन्फ्रेंस थी मैं भी गई वहाँ मैं फिर इनसे कहने लगी कि मुझे वहम हो रहा है मेरे हस्बैंड ने डॉक्टर को फिर फोन किया तो झुंझला पड़े उन्होंने कहा कि हम हमारे इतने काबिल रेडियोलॉजिस्ट हैं जो आपको कह रहे हैं और आपको नहीं सॉरी उन्होंने कहा कि मैं इतने पेशेंट रोज देखता हूँ और आप जो हैं आपकी वाइफ तो बड़ा वहम करते हैं तो उन्होंने कहा वो पढ़ी लिखी है इंटरनेट पे देख रहे हैं वो कुछ वहम कर रहे हैं आप बताइए हम सेकंड ओपिनियन किसके लिए तो उन्होंने कहा कि आप ऑंको सर्जन से लीजिए फिर ऑंको सर्जन को दिखाया उन्होंने कहा हमारे इतने काबिल रेडियोलॉजिस्ट आपको कह रहे हैं आपको क्यों वहम है फिर मैंने उनको बताया सारा फिर उन्होंने मुझे चेक किया फिर एक सर्जरी की उसमें उन्होंने वो लंप निकाला उसके बाद उसका वाइफ सी कराई तो उसमें आ गया पॉजिटिव हम लोग घर आ गए थे जब मेरे हस्बैंड उस समय फ़ोन पे डॉक्टर से बात कर रहे थे तो धीरे धीरे बात कर रहे थे तो मैंने सुना कि मैं समझ गई उनकी बातों से तो मैंने इशारे में पूछा बेटा भाई पढ़ रहा था उसका नाइन्थ था नाइन्थ क्लास में पढ़ रहा था तो मैंने इशारे से पूछा कि क्या है तो मैंने एकदम से यही कहा उनसे कि अब क्या होगा तो बाहर आके इन्होंने कहा क्या होगा आ, फेस करेंगे जो भी होगा देखेंगे मैं बता नहीं सकती वो उनका एक सेंटेंस की क्या हुआ तो जो होगा फेस करेंगे एकदम जैसे कोई करंट सा दौड़ता है मेरे अंदर शक्ति की फेस करना है हिम्मत रखनी है और मेरे हस्बैंड ने ऐसे दिखाया उन्हें कोई भी टेंशन नहीं है बिल्कुल शांत जबकि मुझे बाद में पता चला कुछ लोग से कि वो परेशान बहुत ज्यादा थे वो फिर उसके बाद तो दूसरी सर्जरी हुई हफ्ते भर बाद ही बड़ी सर्जरी हुई पूरा रिमूव किया उन्होंने फिर उसके बाद में कीमोथेरेपी आठ कीमोथेरेपी हुई एक लंबा सफ़र पूरे एक साल का भैया भी बीमार था उसकी भी कीमोथेरेपी चल रही थी उसके लंग्स से फिर बोन्स में चला गया बोन्स से ब्रेन में चला गया उधर मेरी भी चल रही थी मेरे हस्बैंड उधर उसको भी देखते रहे थे थोड़ा बहुत वो दिल्ली में था इधर मुझे भी पूरे परिवार पे एक मुसीबत से आ गई थी पापा जा चुके थे और वो कैसा वक्त था कि ऐसा लगता था हम गहरे कुएं में बैठे हुए हैं बिल्कुल अंधेरे कुएं में बच्चों की स्थिति बहुत ही खराब थी बेटा तो बहुत ही ट्रॉमा में था उसका उसकी भी एक फ्रेंड की डेथ एक साल पहले कैंसर से हुए थे और बस किसी तरह से वो कैसे एक साल कैसे चला है मैं बता नहीं सकती हूँ कह नहीं सकती हूँ कि कितने कष्ट का था लेकिन सभी एक दूसरे को हिम्मत बंधा रहे थे एक दूसरे का साथ दे रहे थे और वो एक बहुत लंबी कहानी है उसके अनुभव बहुत ही अलग हैं मैं सिर्फ अपने एक बात शेयर करना चाहूँगी कि आध्यात्मिक होने की वजह से ईश्वर पे विश्वास होने की वजह से इतने मुश्किल टाइम को मैं निकाल पाई और अपनी फैमिली को भी स्ट्रेंथ दे पाई उनको भी समझा पाई, संभाल पाई, और एक दिन मैं कॉरिडोर में, में वॉक कर रही थी हॉस्पिटल में राजीव गांधी में तो वहाँ पर बड़े बड़े पोस्टर फुटप्रिंट के लगे हुए हैं लगे हुए थे उस समय मुझे बताने उस पर लिखा हुआ था कि एक पोएम है अन नोन कोई है पोएट उनके थे इंग्लिश में थे जिसका ये भाव था कि एक दिन मैं भगवान के साथ ऊपर वॉक कर रहा कर रहा था तो मैंने नीचे देखा समुद्र के किनारे रेत पर मुझे अपने फुट दिखाई दिए तो मैंने भगवान से कहा कि आपने मुझसे ये कहा था कि आप मुश्किल टाइम में हमेशा मेरा साथ दोगे पर मैं ये देख रहा हूँ अपनी लाइफ को देख रहा हूँ तो मेरे जिस समय मेरा अच्छा टाइम है उस समय तो आपके फुट मेरे साथ हैं आप मेरे साथ चल रहे हो लेकिन जिस मुश्किल का टाइम है उस समय दो ही फुटप्रिंट है आपने मुझे छोड़ दिया आप मेरे साथ नहीं हो तो भगवान ने कहा कि नहीं उस समय मैंने तुम्हें तो गोदी में उठा रखा था वो दो फुटप्रिंट मेरे हैं इस इस एक ने मुझे पूरे साल भर का जो ट्रीटमेंट था मुझे इतना सहारा दिया मैंने जिसमें मेरी सर्जरी बड़ी सर्जरी होने वाली थी दोनों सर्जरी के टाइम महीने भर के अंदर ही अंदर ही अंदर सब दोनों सर्जरी हो गई थी पंद्रह दिन में और जब मुझे एनेस्थीसिया दिया गया तो मैं इसी को याद कर रही थी और मुझे एकदम से ऐसा मैं अपने को मुझे ऐसा लग रहा था कि भगवान ने मुझे गोद में उठा लिया है और जब मुझे होश आया तो मैंने मुझे लगा जैसे मुझे नीचे उन्होंने अब रख दिया है और मैं बहुत पॉजिटिव रहती थी बहुत खुश रहती थी मुझे कोई मैं टेंशन फ्री बिल्कुल बस मैंने सुपुर्द कर दिया सौंप दिया शरणागत भाव में चली गई थी पूरी तरह से और बस उसी तरह से सब पे ये अध्यात्म ने मुझे उसमें बहुत सहारा दिया कि जिंदगी और मौत तो ये है कि भाई आप समझने लगते हो कि जीवन क्या है मौत क्या है उन सब चीज़ों को थोड़ा सहज होकर ले लेते हो और पॉजिटिव रहने की वजह से मुझे जो उसके सिम्टम्स थे वो ज़्यादा परेशान नहीं करते थे डॉक्टर भी कहते थे कि आप पॉजिटिव रहिए अगर आप पॉजिटिव रहेंगी तो आपको उसमें बहुत कुछ आराम रहेगा मिलेगा आपको उसके सिम्टम्स जो साइड इफेक्ट्स हैं वो कम आपको परेशान करेंगे तो बस मैं पॉजिटिव रहती थी खाने पीने का मेरे हस्बैंड ने बहुत केयर की बहुत ध्यान रखा पूरे परिवार ने ध्यान रखा मेरी जिठाने उनके बच्चे सब हमारे साथ देते थे सब वो मैं और रेडिएशन के लिए जाती थी वो मेरे साथ जाते थे वहाँ बड़ा सबको देखना बड़ा मुश्किल होता है वहाँ बैठना वो बैठे रहते थे मैं हस्बैंड को कई बार नहीं ले जाती थी क्योंकि हर तीन वीक के बाद कीमोथेरेपी होती थी और उसकी आठ कीमोथेरेपी के बाद में फिर डेढ़ महीने तक हफ्ते में पाँच दिन तक रोज़ रेडियोथेरेपी हुई थी जिसके लिए तो मुझे दिल्ली जाना पड़ता था कम से कम तीन घंटे जाना तीन घंटे आना और वहाँ पे रेडियो थेरेपी में तो आधा एक घंटा करीब लग जाता था एक डेढ़ घंटे रेडियो थेरेपी तो थो थोड़े टाइम की होती थी लेकिन वेट करना होता था तो मैं हस्बैंड को रोज नहीं ले जाती थी कि थोड़ा बच्चों को भी देखो मैं कोई ना कोई मेरे साथ जाता था कभी कभी मैं अकेले भी चले जाती थी वॉमिट वगैरह होते थे परेशानी होती थी लेकिन मैंने हिम्मत रखी धैर्य रखा डॉक्टर बहुत अप्रिशिएट करते थे कि आपने अपनी बीमारी खुद पकड़ी और हम इतना विज्ञापन पर खर्च करते हैं लेकिन लोग अवेयरनेस नहीं है लोगों में और बस फिर मैं ठीक हो गई और कॉलेज मैंने ज़्यादा लोगों को बताया नहीं छुपाने की वजह ये थी कि लोग आना शुरू हो जाते हैं घर पे मैं कहना चाहूँगी कि कैंसर पेशेंट्स को ना बिना फ़ोन किए बिना पूछे उसके घर नहीं जाना चाहिए क्योंकि इम्यूनिटी बहुत कम हो जाती है उनको इन्फेक्शन का डर रहता है तो इसलिए कोशिश करना चाहिए कि आप उनके घर जाए तो पूछ के जाएं ऐसे बिना पूछे ना जाए अपनी बीमारी के बाद मैंने इस कैंसर के ऊपर बहुत ध्यान दिया है और एकदम से जब कैंसर होता है तो सबसे पहले दिमाग में जो प्रश्न आता है वो यही आता है कि मुझे क्यों मुझे ही क्यों तो मेरे साथ उषा जी आप कुछ सिम्टम्स की बात कर रही हैं जब कैंसर होता है तो कुछ ऐसे सिम्टम्स होते हैं जो विजिबल होते हैं जो पहचान में आ जाते हैं क्या आप हमारे श्रोताओं को कुछ ऐसे सिम्टम्स बताएंगे जिनको पहचान कर जिनकी स्वयं जांच कर वे डॉक्टर से कंसल्ट कर सकें जी पूजा जी आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है हम सभी के अंदर अवेयरनेस होनी चाहिए कैंसर को लेकर क्योंकि अगर फर्स्ट स्टेज पे कैंसर का पता चल जाता है तो ये बीमारी लाइलाज नहीं है इसका इलाज हो सकता है ये ठीक हो सकती है मेरा तो सेकंड स्टेज का था तब भी ठीक हो गया तो अगर हम अपने कुछ तो एक तो मैं ये कहना चाहूँगी कि ये इंटरनेट पे बहुत कुछ पढ़ा हुआ है इसके बारे में आपको मिल जाएगा अगर आप सर्च करें हर तरह के कैंसर के सिम्टम्स अलग अलग हैं तो आप को जो डाउट होता है जिस तरह से आप उस तरह के कैंसर्स के सिम्टम्स आप देखते रहे इंटरनेट पे दूसरा है कि अगर आपकी फैमिली में है किसी को तो आप अवेयर रहें कि किस जैसे ब्रेस्ट कैंसर है अगर किसी की माँ को या नानी को हुआ है तो सारी लड़कियों को आगे ध्यान रखना चाहिए उसके लिए जागरूक होना चाहिए तीसरी चीज़ है कि आप अपना चेकअप रूटीन चेकअप कराते रहें डॉक्टर से और अगर कोई अपने शरीर को देखें अगर आपको अपने शरीर में किसी भी तरह का कोई बदलाव दिखाई देता है तो उसको इग्नोर ना करें बहुत सारी चीजें होती हैं कि हमको दिखता होता है और हम उसको अवॉइड कर देते हैं कई बार डॉक्टर्स को बताओ तो डॉक्टर्स भी ध्यान नहीं देते उन चीजों पर तो आप खुद ध्यान देते रहें जैसे कि मेरे केस में हुआ मेरे केस में डॉक्टर्स ने ध्यान ही नहीं दिया मैं कह रही थी लेकिन मैंने ही ध्यान दिया बार बार उनसे कहा और इंटरनेट पे ढूंढा और अपनी बीमारी को टाइम पे पकड़ लिया वरना तो डॉक्टर ने ही कहा था अभी आपकी रिपोर्ट ठीक है आप छ महीने बाद एफ टेस्ट करा लेना तो जो मेरी गायनी हैं उन्होंने कहा कि नहीं छह महीने बाद क्यों आप अभी करा लो कराना है तो इस तरह मैंने आगे से आगे बढ़ अपनी बीमारी को ढूंढा फिर भी जैसे ब्रेस्ट कैंसर के सिम्टम्स की बात है तो मैं ज्यादा अच्छी बता सकती हूँ उसमें है कि एक तो जैसे लम्ब फील होता ही है आपको गांठ महसूस होती है दूसरी चीज़ है कि अगर किसी खास पॉइंट पे खुजली होती है या रेड कलर का स्पॉट पड़ जाता है या शेप चेंज हो जाती है या डिस्चार्ज होता है इसके अलावा आ, मेरे साथ जो और चीज़ें भी थीं वो ये थी कि मुझे कभी कभी हल्का फीवर हो जाता था नाइन्टी और मुझे वीकनेस बहुत ज़्यादा लगती थी इतनी वीकनेस लगती थी कि मैं अभी जैसे मॉर्निंग में सोकर उठी हूँ और मुझे ऐसा लगता था कि मैं फिर से सो जाऊँ प्यास बहुत ज़्यादा लगती थी और मुझे इतनी प्यास लगती थी कि मैं चाहे तीन गिलास दो गिलास भी पानी पी लूँ मेरी प्यास ही नहीं बुझती थी तो ये सब चीज़ें तो थी ही इसके अलावा और भी बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं जैसे अगर आपको कभी अपने बॉडी में ऐसा लगता है कि कोई तिल है या मस्सा है वो चेंज हो रहा है उसका रंग या आकार चेंज हो रहा है आपको यूरिन में या स्टूल में ब्लड आ रहा है कभी तो आपको ध्यान देना चाहिए कि कहीं कुछ गलत तो नहीं है अगर आपके मुंह में छाले हैं तो दो हफ्ते से ज़्यादा अगर कोई छाला है या जख्म है तो फ़ौरन डॉक्टर से कहना चाहिए अगर आपकी आवाज़ बदल रही है तो उसको नोटिस करना चाहिए इसे मेरी भी आवाज़ बदलने लगी थी मुझे कल लोगों ने फोन पे कहा कि आपकी आवाज़ को क्या हुआ वो हल्का सा बुखार रहे सांस फूले खांसी आए अचानक वजन कम होने लगे कहीं भी बॉडी में किसी भी हिस्से में आपकी गांठ हो कमजोरी बहुत ज़्यादा हो या आपके शौच की प्रवृत्तियों में चेंज आने लगे तो ये कुछ कॉमन सिम्टम्स हैं जो अगर आपको महसूस हो तो आप उसको तुरंत तो डॉक्टर को जाकर के चेकअप कराएं उनसे डिस्कस करें तो ये तो सब चीजें हैं इसके अलावा भी आप थोड़ा डॉक्टर से डिस्कस करते रहें देखते रहें तो आप अपनी बीमारी को आराम से पकड़ सकते हैं और पूजा लेडीज को खुद को भी चेक करना चाहिए नहाने से पहले कैसे चेक करना है ये ये अगर आप इंटरनेट पे देखें तो उसमें पूरा दिया हुआ है कि आपको किस तरह से अपने खुद को चेक करना चाहिए। बिल्कुल उषा सलाह बहुत काम की है कि जिन्हें भी कैंसर है उनके पास कैंसर पेशेंट के घर पे उनसे पूछे बिना नहीं जाना चाहिए क्योंकि उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत कम होती है क्या आप हमें ये भी बताएंगी की कैसा खान पान रखना चाहिए कैंसर पेशेंट के लिए क्या कोई विशेष विशेष आहार होना जरूरी है जी पूजा आहार तो आपको अपने डायटिशियन से डिस्कस करना चाहिए क्योंकि हर तरह का जो कैंसर है और उसका जो ट्रीटमेंट है कीमो दी जाती है कीमोथेरेपी होती है कीमोथेरेपी ड्रग होती है जो आपको दी जाती है और जैसे मेरे केस में तीन हफ्ते में मुझे एक बार दी जाती थी इस तरह आठ कीमो दी गई थी उसके बाद नौशा होता है वोमिटिंग होती है थोड़े दिन तक चार पाँच दिन तक और फिर पाँच सात दिन के बाद इम्यूनिटी एकदम बहुत ज़्यादा कम हो जाती है ब्लड काउंट्स कम हो जाते हैं तो जिसकी वजह से आपको और बीमारियों का इन्फेक्शन का डर रहता है तो एक तो उस समय आपको हेल्दी खाना तो खाना ही चाहिए वॉमिट होती है तो आप खाली पेट ना रहें कुछ ना कुछ खाते रहें थोड़ा थोड़ा कई बार में खाएं स्पाइसी खाना ना खाएं क्योंकि उसमें एसिडिटी होती है वॉमिट होता है तो बिना मसाले मिर्च का तेल का खाना खाएं पौष्टिक खाएं और एनर्जी जैसे कि वीकनेस लगती है तो आप फ्रूट्स खाएँ और मीठा खाएँ जैसे घर मीठा घर का बना हुआ फ्रूट्स लेकिन अगर आपको शुगर है तो आप उन चीज़ों को अवॉइड करते हो जैसे ड्राई फ्रूट्स हैं वो आप खा सकते हो जिसमें कैलोरी ज़्यादा हो एनर्जी मिले तो मैं तो जैसा मेरी डाइटिशन कहती थी मैं उसी के अकॉर्डिंग उसको फॉलो करती थी एक चीज़ जरूर बहुत हेल्प करती है और वो है नारियल पानी क्योंकि उसमें मिनरल्स और सोडियम इतना होता है कि वह आपकी बॉडी को एक नारियल पानी जो होता है वो सफिशेंट होता है आपकी बॉडी के लिए तो नारियल पानी जरूर लेना चाहिए बाकी जो आप देखिए उस समय आप खुद ही आप सोच सकते हो कि आप क्या खा सकते हो तो आप पौष्टिक खाएं कई बार में खाएं जैसे मुझे वॉमिट हो जाती थी कुछ खाते तो मैं डॉक्टर से कहती थी कि मैं क्या खाऊं मुझे तुरंत वॉमिट हो जाती है तो वो समझाते थे कि वॉमिट हो भी जाती तो भी थोड़ा बहुत रह जाता है तो आप वॉमिट से ना घबराएं आप दोबारा खा लीजिए तो मैं तो जोश में जैसे मैंने कुछ खाया और मुझे वॉमिट हुआ तो मैं तुरंत एकदम अपनी मेट से कहती थी कि तुरंत अब मुझे पोहा बना दो और कुछ भी ऐसा अपने मन का बनवाया और तुरंत खा लेती थी और ये सोचती थी कि अभी वॉमिट हुआ है तो एक दो घंटे नहीं होगा तब तक ये कुछ थोड़ा सा हजम हो जाएगा डाइजेस्ट हो जाएगा तो ये तो खुद ही देखना पड़ता है और डॉक्टर्स उस समय क्योंकि मार्केट का आपको बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए क्योंकि इन्फेक्शन का बहुत डर रहता है कुछ दिन तक तो बहुत डर रहता है और इम्यूनिटी कम हो जाती है जहाँ तक कि घर का खाना खाएं साफ खाना खाएँ इवन डॉक्टर्स बाजार के जूस पीने के लिए भी मना करते हैं आप या तो कई बार डॉक्टर्स कहते हैं डिब्बों वाला जूस पी लूँ जब तक कि मोह है और फ्रूट तो खा ही सकते हो लेकिन सफ़ाई का ध्यान रखें हर तरह का तो और एक चीज़ और है बीट ग्रास बीट ग्रास जूस मैंने बहुत पिया था उस समय तो मेरे ब्लड काउंट्स ठीक रहते थे मैंने डॉक्टर से पूछा था कि क्या वीट रॉयस से कुछ फर्क पड़ता है तो उनका आप जो कर रही हो आप करती रहो क्योंकि आपके काउंट्स कम ज़्यादा नहीं कम नहीं होते हैं तो वीट रॉस जूस में पिया करती थी फ्रेश जूस पीती थी फ्रूट्स खाती थी तो ये सब चीज़ें खाती ही पीती रहती थी तो इसलिए मुझे आ, इस सबसे काफ़ी एनर्जी फील होती थी और पूजा जितने टाइम कीमो ट्रीटमेंट चलता है कैंसर का जो इलाज है या रेडिएशन चलता है अक्सर उसमें इम्यूनिटी कम हो जाती है क्योंकि डब्ल्यू बी वाइट ब्लड सेल्स जो हैं वो हमारे कम हो जाते हैं कुछ टाइम तक कम हो जाते हैं फिर बहुत तेज़ी से इंक्रीज़ भी हो जाते हैं तो अच्छा ये है कि आप बाहर का खाना एवॉड करें बहुत सफाई रखें और भीड़ वाली जो जगह होती है मूवी वगैरह देखना मेला है ऐसी जगह को जहां तक तो हो सके उतना अवॉइड करें। मैं तो कॉलेज जाती जाती थी थी और कुछ दिन थी जिन दिनों लेके आती थे उसके बाद जाती थी ले तो कोशिश करती थी कि थोड़ा सा इन सब चीजों को अवॉइड करो उषा जी आपने अपने मनोबल और आस्था के जरिए इस जानलेवा बीमारी को हराया है जीवन की जंग आपने जीती है क्या आप कुछ और कैंसर पेशेंट्स के लिए अथवा कैंसर पेशेंट्स के लिए कुछ और करती हैं आप ऐसा कोई अवेयरनेस प्रोग्राम चलाती हैं अथवा कुछ भी आपके मन में इच्छा हो कि आप उनके लिए कुछ करना चाहती हैं तो हमें जरूर बताइए और पूजा आस्था और मनोबल ये दो चीजें ऐसी होती हैं जो आपको टूटने नहीं देते आपको पॉजिटिव रखते हैं तो ये तो जरूरी है कि बिना इसके आप चल नहीं सकते अगर आप पहले ही हार मान जाओगे फाइट करने से पहले तो आप लड़ोगे क्या तो डॉक्टर भी कहते हैं कि आप पॉजिटिव रहो उससे आपको क्या होता है कि आपके जो साइड इफेक्ट्स होते हैं वो भी कम होते हैं तो ये तो हिम्मत तो आपको रखनी ही चाहिए और जी पूजा मैं कुछ संस्थाओं से जुड़ी हुई हूँ उसमें एक संस्था है जिसमें एड्स से पीड़ित जो पेरेंट्स थे जिनकी डेथ हो गई है मेरठ में सत्यकाम मानव सेवा समिति है जहाँ उन्होंने अजय जी हैं जिन्होंने एक अनाथाश्रम सा बनाया है अपने स्तर पर और उसमें जो अनाथ बच्चे हैं जो एड्स पीड़ित पेरेंट्स की डेथ होने के बाद उनको वो रखते हैं वहाँ पे 10 12 15 से बच्चे रहते हैं उनसे मैं जुड़ी रहती हूँ इसके अलावा एकाध संस्थाओं से और भी जुड़ी जो कैंसर से रिलेटेड थी बेसिक प्रॉब्लम यह है कि मैं उन मीटिंग्स पे नहीं जा पाती टाइम पे पहुंच नहीं पाती क्योंकि मेरा जॉब भी है और जॉब से आने के बाद फिर मैं थक जाती हूँ मैं उतना नहीं एक्टिव रह पाती चाहती तो हूँ पर मैं उतना कर नहीं पाती लेकिन मैं छोटे स्तर पर इतना ज़रूर करती हूँ कि अगर मेरी किसी फ्रेंड को जान पहचान में किसी को भी होता है तो मन अपने एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ उनका हौसला बढ़ाती हूँ जैसे मेरठ कॉलेज में मेरी एक फ्रेंड थी उनको हुआ वो बहुत परेशान थी मैं यूएस गई तो मैं वहाँ से लगातार उनके कॉन्ट्रैक्ट में रहती थी और मैं अपने फोटोग्राफ शेयर करती थी और साथ में लिखती थी कि देखो आज मैं मस्त हूँ घूम रही हूँ ऐसे एक दिन तुम भी ठीक हो जाओगी हौसला रखो हिम्मत रखो तो ये बहुत छोटे स्तर पर जो थोड़ा बहुत हो पाता है वो मैं कर देती हूँ चाहती तो हूँ कि बहुत ज़्यादा करूँ कुछ रिटायरमेंट के बाद कोशिश करूँगी कि मैं इसमें जितना हो सके और आगे करूँ दी आपने कैंसर से संबंधित बहुत सारी जानकारी दी आज हमें और अपना अनुभव भी बताया है एक सवाल है हमारे मन में मैं पूछना चाहती थी जैसा हमने सुना है कि केमोथेरेपी से बाल जड़ने लगते हैं तो कुछ देखा है हमने कुछ सुने हैं कैसे तो क्या आप अपना अनुभव हमसे शेयर करना चाहेंगी जी पूजा जब कीमोथेरेपी चलती है तो बॉडी पे कोई भी बाल नहीं रहता शरीर सिर के बाल भी सब झड़ जाते हैं जब मेरी कीमोथेरापी चल रही थी तो मैंने देखा था कुछ लेडीज के बाल हॉस्पिटल में देखा कि नहीं झड़े थे तो मैंने उनसे पूछा आपके बाल नहीं झड़े तो उन्होंने कहा नहीं हमारे नहीं झड़े तो शायद कुछ केसेस में नहीं भी झड़ते होंगे पर मेरे तो सारे झड़ गए थे मुझे डॉक्टर्स ने पहले भी कह दिया था कि आपके सब बाल झड़ जाएंगे तो आप चाहें तो पहले ही साफ़ करवा दीजिए नहीं तो बाद में गंदगी होती है झड़ते हैं तो मैंने तो नहीं निकलवाए अपने आप ही धीरे धीरे सब जल्दी ही सब एक दो महीने में ख़त्म हो गए थे निकल गए थे और मैंने बिग बनवा ली थी क्योंकि मैं कॉलेज भी जाती थी तो मैं बिग लगा के चली जाती थी और जब मेरी कीमोथेरेपी सब खत्म हो गई एक दो महीने बाद आने शुरू हुए तो फिर बाद में बहुत घोंघरा घने बहुत अच्छे पाल लाए थे हमारे ग्रुप की सबसे नटखट लड़की रागिनी आपसे पूछना चाहती है कि कैंसर के कठिन समय में आपने कैसे अपने आप को संभाला और किस तरह आपके परिवार ने आपका कितना साथ दिया हाय रागिनी मैं परिवार के बारे में तो बता ही चुकी हूँ कि मेरे पूरे परिवार ने मेरा बहुत साथ दिया मेरे हस्बैंड ने बहुत साथ दिया और मेरा बहुत अच्छे से ध्यान रखा इस कठिन समय में मेरा ही नहीं मेरे भाई का पापा का सभी का बहुत ध्यान रखा बच्चों ने बहुत हिम्मत दिखाई और इसके अलावा क्योंकि मैं कॉलेज में जॉब करती हूँ तो मेरे जो स्टाफ था उसने मेरे संग बहुत बुरी हेल्प की मतलब अपने मेरी मदद की प्रिंसिपल थे उन्होंने मैनेजमेंट ने कॉलेज मैनेजमेंट ने बहुत आश्वासन दिया मुझे कि, कि किसी भी तरह की आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें बताएं और छुट्टी में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होने दे तो इस तरह सभी का सहयोग मिला और आ, कुछ चीज़ें ऐसी कुछ ऐसी दिल तोड़ने वाली बातें भी हुई जो बहुत हर्ट कर गई जैसे कुछ लोग कई बार ऐसा बहुत उल्टा सीधा कुछ बोल देते हैं जैसे मेरे कोई शुभ थे उन्होंने कहा कि ये तो इतना सत्संग करती हैं तब भी इनको कैंसर हो गया या जो कैसे करके आप टॉप पोजीशन पे जाते हो तो जब जैसी खबर मिलती है कि भाई आप को कैंसर है तो उनको आ, कुछ एकदम से अपनी जैसे तैयारी से कि अब हम टॉप पर हम आ जाएंगे तो उसके लिए जो उनकी जो उनके हावभाव होते हैं या वो कुछ कमेंट्स होते हैं वो बहुत हर्ट कर जाते थे मुझे लेकिन मैं बस ऊपर देखती थी और कहती थी भगवान ये सब जवाब तो आप को देने हैं मुझे नहीं देने, लेकिन हाँ साथ भी देने वाले बहुत थे प्रेरित करने वाले बहुत थे और मेरा भाई जो खुद इस कैंसर से जूझ रहा था उसको देख के मुझे बहुत हिम्मत आती थी उस मेरी में तो कुछ तकलीफ थी ही नहीं उससे कुछ भी तकलीफ नहीं थी जितनी तकलीफ उसको थी और वो हमेशा अपना मनोबल बना के रखता था और मेरा भी हौसला बढ़ा के रखता था और कभी भी ना आप अपनी तकलीफ से उतना तकलीफ नहीं पाते हो जितना जब आप जिनको प्यार करते हो जब वो तकलीफ में होते हैं तो वो आपको ज़्यादा दुख देता है ज़्यादा कष्ट देता है मेरा अपना कैंसर था जो मैं इतनी उससे परेशान नहीं थी उससे दुखी नहीं थी जिससे दस गुना ज्यादा मैं परेशान थी अपने भाई और अपने पापा का जो कैंसर था पापा का तो चलो ज़्यादा टाइम नहीं उन्होंने बर्दाश्त किया वो तो जल्दी चले गए छः महीने में लेकिन भैया ने जो साढ़े तीन साल तक जो संघर्ष किया हर तरफ से हर फील्ड पे वो बहुत ही पेनफुल था बहुत ही ज़्यादा पेनफुल था अपना तो मुझे बस निकल गया मेरा तो टाइम सबके सहयोग से उषा दी हमारा अगला सवाल आया है साधना वेद दीदी की तरफ से वे आपसे पूछती हैं आपकी हॉबीज क्या है आप लिखती भी हैं क्या आपका कोई ब्लॉग है आपका दिल बहुत प्यार से भरा हुआ है आप सबके लिए चिंतित रहती हैं सबकी खोज खबर लेती रहती हैं ग्रुप में भी बराबर सक्रिय रहती हैं और जॉब भी करती हैं इतनी ऊर्जा और समय कैसे और कहां से निकाल लेती हैं उसकी क्या युक्ति है जानना चाहती हूं साधना जी ने आपको एक छोटा सा पत्र ही लिख लिया है उषा दी हम भी इन सारे सवालों के जवाब जानने को उत्सुक हैं आप साधना दी के सवालों के धीरे धीरे कर जवाब जरूर दीजिए साधना जी पूछती हैं हॉबी क्या है जो मैं बता चुकी हूँ मैं ब्लॉग नहीं लिखती साधना जी इतना टाइम ही नहीं मिला और साहित्य मेरे से छूट गया पेंटिंग में आई जॉब ये सब करके मैं अब बल्कि अब मैंने साहित्य फिर से शुरू किया है पढ़ना और लिखना बीच में बिल्कुल टाइम ही नहीं था इतना व्यस्त हो गई और अपनी जॉब में और पेंटिंग वगैरह में ब्लॉग मैं अप, पढ़ती हूँ आप लोगों के अब शुरू किया है मैंने मुझे ब्लॉग के बारे में कुछ पता नहीं था कभी कभी थोड़ा बहुत पढ़ा मैंने फेसबुक पे तो अब सोचती हूँ कि मैं अपना ब्लॉग बनाऊँ और वहाँ पर पे अपनी पेंटिंग अपनी कविताएँ अपने कहानियाँ सब शेयर करूँ देखती हूँ कोशिश करती हूँ सबकी खोज खबर लेती हूँ ये बिल्कुल सही है मुझे बड़ी बेचैनी हो जाती है कोई तकलीफ़ में हो या कोई ना दिखाई दे शायद इसलिए कि मैं ज्वाइंट फैमिली में रही हूँ बहुत साल 21 साल में ज्वाइंट फैमिली में रहे तो वहाँ पर होता है ना सबका सबका सुख अपना सुख ना भी हो पर किसी एक का दुख होता है तो सभी को उसमें इन्वॉल्व होना पड़ता है सबकी खबर रखनी पड़ती है आ, बहुत लंबा एक यात्रा रही वो मेरी 21 साल का जो अनुभव था मेरा उसने मुझे बहुत कुछ सिखाया बहुत कुछ सिखा दिया मुझे और जो मेरा अंदर का जो एक कच्चापन था बहुत ही नजाकत थी बहुत ही संवेदनशीलता थी उसको तो अच्छे से पकड़ के पीटा क्योंकि आप कैसे सरवाइव करोगे आप इतने अपने इमोशंस को लेके बैठे रहोगे संवेदनाओं को लेकर बैठे रहोगे तो आप सर्वाइव नहीं कर सकते मेरा भाई छोटा भाई था ढाई साल छोटा वो मुझसे अक्सर कहा करता था कि ऊषा ज़्यादा ना इमोशनल नहीं होना चाहिए और अपने इमोशंस को बहुत ज़्यादा सिर पे नहीं चढ़ाना चाहिए आदमी को व्यवहारिक होना चाहिए भूल जाना चाहिए और पहले जब मैं कोई मुझे कुछ कह देता था अगर इतना भी कह दिया हर प्याला कैसे टूट गया तो मैं रोने बैठ जाती थी और मैं खाना नहीं मेरे हस्बैंड हो जाए या किसी बात पे मन उठा हो जाए मैं खाना नहीं खाती थी रोना शुरू कर देती थी फिर मैंने अपने को देखा कि वो तो कोई बात होती है कस के जवाब देती हैं पलट के खूब अपने मन की भड़ास निकालती हैं और जम के खाती हैं और सोती है उनको कोई टेंशन नहीं होता तो उनसे मैंने सीखा कि घुटने की क्या जरूरत है आप कहो अपनी बात को अपनी बात को रखो और अगर आप कहो कि नहीं हो सकता आप ही गलत हो कैसे पता चलेगा तो सबको प्यार भी बहुत है हमारी फैमिली में बहुत ही प्यार है ऐसी फैमिली भी मिलने मुश्किल है जितना प्यार और जितना सब एक दूसरे की केयर करते हैं मेरे हस्बैंड सबसे छोटे भाई हैं तीनों भाइयों में और उनको सबसे ज्यादा सम्मान मिलता है तीनों भाइयों में हर बात में उनकी राय सबसे पहले ली जाती है फैमिली हो प्रॉपर्टी हो बच्चों की शादियाँ हों इसी तरह से हर बात में मुझे सबसे ज़्यादा कलमन समझा जाता है और मुझे बहुत मतलब मेरी बात मानी जाती है मुझे सम्मान दिया जाता है सब घर में जो लड़कियां थी जो मेरी जिठानों की बेटियां हैं वो सब मुझे बहुत सम्मान देती हैं बच्चे सब सम्मान देते हैं हम दोनों को ही और कुकिंग अक्सर जो मेरी बड़ी जिठानियाँ उनकी बेटी है वो तो अक्सर मेरे साथ ही रहा करती थी हम कुछ साल तो हम साथ साथ रह के चिन्ह थी फिर हम ऊपर और वो नीचे ऐसे हम लोग अलग अलग मतलब किचन हमारे अलग हो गए पर वो पूरे टाइम मेरे साथ रहती थी और बेसन काम भी कराती थी कुकिंग भी तो कुकिंग वगैरह बहुत अच्छा सीख गए बच्चे सब बहुत प्यार करते हैं कि मेरी भी केयर करते हैं और मैं भी उनकी केयर करती हूँ तो शायद ये एक माहौल रहा मेरे पापा की जो फैमिली थी पापा मम्मी का भी ये स्वभाव था कि वो सबकी बहुत ही केयर करते थे और वो अपने सुखों का ध्यान नहीं रखते थे दूसरों के सुखों के लिए या दूसरों की परेशानी में तो हो सकता है उसका इम्पेक्ट रहा हो वहाँ से सीखा हो और ये चीज़ मेरे बच्चों में भी आई है बच्चे भी ऐसे ही करते हैं वो भी बहुत सबका ध्यान रखते हैं सबकी खोज खबर रखते हैं मेरी बेटी जो है वो रोज़ फ़ोन पे बात करती है बेटा रोज़ फ़ोन पर बात करता है बेटी आवाज़ से पहचान जाती है कि क्या हुआ अगर मैं ना भी कुछ बताऊँ मैं कुछ परेशान हूँ उदास हूँ तबीयत खराब है तो वो आवाज़ से पहचान जाती है कि क्या है बताओ आप बताओ क्या बात है तो एकदम से पहचानती है और बेटा भी जो है वो तकलीफें मुझे हम लोगों को नहीं देख सकता वो अपनी तकलीफ छुपाता है लेकिन हम तकलीफ में होते ही वो बर्दाश्त नहीं कर पाता तो सब पारिवारिक ऐसा ही माहौल है और खोज जॉब भी करते हूँ और ऊर्जा तो कोई बहुत ज़्यादा मुझ में नहीं रहती साधना जी बस हो तो जाती हूँ फिर आधा दिन तो मेरे अंदर दम रहता नहीं है अब लेकिन हाँ मैंने बहुत काम किया है बहुत ज़्यादा काम किया है और मुझे ऐसा लगता था एक टाइम पर कि हे भगवान ये 24 घंटे क्यों होते हैं एक दिन में और चार पांच घंटे ज़्यादा होते हैं कभी कभी लगता था ये दो हाथ क्यों हैं चार हाथ क्यों नहीं हैं ये दो पैर क्यों हैं ज़्यादा पैर होते मैं और ज़्यादा भागती जल्दी करती बहुत ज़्यादा काम का लोड होता था बुद्धीनगर जाती थी जॉब करती थी तो रास्ते का सफर कहा आना जाना वहाँ पे पहला अपॉइंटमेंट था तो कॉलेज में भी काफ़ी काम करना पड़ता था सब कमेटियों में, में मेरा नाम था क्योंकि मैं सीनियर मोस्ट थी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थी तो बहुत सारा काम रहता था फिर घर आकर के परफेक्शनेस थी मैं बिल्कुल खाना मुझे प्रॉपर बच्चों को नाश्ते में सुबह अगर मुझे उठ के कैसे भी करना पड़े मैं रात को चाहे सोऊँ या ना सोऊँ सुबह बच्चों को फ्रेश टिफिन बना के देना कुछ ना कुछ चेंज करके बना के देना उनके टेस्ट के अकॉर्डिंग दोपहर में मैं लंच में बच्चों के आने से पहले तैयारी करके जाती थी और जब तक वो आते थे पूरा प्रॉपर खाना लंच में चावल दाल सब्जी रायता सैलड पूरा होना चाहिए और फिर स्नैक्स भी शाम को बनाना रात में डिनर भी प्रॉपर बनाना बच्चों की सफाई का हेल्थ का भी ध्यान रखना तो जब आप इतना सब कुछ करते हो साथ ही साथ पेंटिंग भी कर रहे हो एग्जीबिशन भी कर रहे हों वर्कशॉप में भी जा रही हूँ तो मेरे जो मेरी जॉइंट फैमिली थी उसका भी मुझे थोड़ा सपोर्ट रहा मेरे हस्बैंड का बहुत सपोर्ट रहा मेरे बच्चे बहुत समझदार थे उनका बहुत सपोर्ट रहा और फिर भी मैं थक तो बहुत जाती थी इतना सब करते करते अब मैं उतना ज़्यादा नहीं करते बहुत ज़्यादा एग्जीबिशन करना या बहुत ज़्यादा पेंटिंग बनाना अब मैंने बहुत टाइम से पेंटिंग नहीं बनाई है एक साल से लगभग गाने गा रही हूँ तो गाने ही गाती रहती हूँ नहीं बनाती पेंटिंग नहीं मन करता और मुझे कोई अपना करियर या अपना है तो बनाना नहीं है तो नहीं आजकल पेंटिंग बनाने का मन नहीं है तो नहीं बनाती गाने गाती हूँ वो सारा टाइम मेरा गाने में जाता है और ऊर्जा तो जब ज़रूरत होती है उस हिसाब से आ जाती है जब जरूरत नहीं होती है तो मैं बहुत आलसी हूँ बहुत ही आलसी हूँ और बस यही चल रहा है और साधना जी ब्लॉग मेरा अभी कुछ ही महीने पहले बना है पहले मैं ब्लॉग पर नहीं थी ताना बना नाम से है और इसमें मैंने अपने संस्मरण कहानियाँ कविताएँ अपने स्केच अपनी पेंटिंग सब कुछ शेयर किया है साधना जी एक चीज़ और शेयर करना चाहूँगी कि आजकल मुझे ज़्यादा काम भी नहीं करना पड़ता है क्योंकि मैंने ऐसी व्यवस्था बनाई हुई है कि घर का पूरा काम मुझे कुछ नहीं देखना पड़ता है मेरा सर्वेंट था ऐसे कोई ऐसे 18-19 साल से वो मेरे साथ है पहाड़ी है और उसके कोई बच्चे नहीं थे तो उसने एक दिन मुझसे कहने लगा कि मैं दूसरी शादी करूँगा मेरे बच्चे नहीं हैं कमी उम्र थी उसकी तो मैंने कहा तुम तो अपनी वाइफ को ले आओ पहले उसका ट्रीटमेंट कराते हैं फिर देख फिर तुम दूसरी शादी के बारे में सोचना उसे कहा वो पहाड़ी है वो हिंदी यहाँ बोलनी नहीं आती ये भाषा नहीं आती वो तो चावल खाती है ऐसे कुछ उसको कपड़े ऐसे पहनने नहीं आते पर मैंने उसको समझा के बुलाया उसका ट्रीटमेंट कराया और फिर उसके दो बेटे हुए तब से वो मेरे साथ रहती है आ, मेरे खास से पंद्रह सोलह साल उसको हो गए हैं मेरे साथ रहती है और पूरा घर संभालती है वो मैं उसके बच्चों को देखती हूँ उसके बच्चों को मैंने पाला वो मेरे पास ही रहे वो घर का काम देखती थी मैं अपना कुछ ना पढ़ रही हूँ लिख रही हूँ बच्चों को वही पालने में लिटा लिया उनको झुलाते रहे उनके डायपर चेंज कर दिए उनको नहला भी देती थी मौका होता था फीड भी दूध उध भी पिला देती थी खाना खिला देती थी मुझे तो बच्चे वैसे भी बहुत अच्छे लगते हैं अपने बच्चे बड़े हो गए थे मेरे भी बच्चे उनको खिलाते रहते थे तो मेरे घर में पले वो मेरे बच्चों के साथ में बच्चों की तरह से ही बिल्कुल बहुत साफ़ सुथरे तो वो भी बिल्कुल मेरे बच्चों जैसे ही हैं वो पूरे टाइम मेरे साथ ही मेरे घर में ही पढ़ते रहते हैं स्कूल से आके अपना होमवर्क कर रहे हैं और उनकी माँ वहीं किचन में काम पूरा घर संभालती है तो इससे भी मेरी एनर्जी और टाइम बच जाता है वो मैं उसको बल्कि कई बार कहती हूँ कि ये मेरी माँ है मुझे पाल रही है वो सारा संभालती है धोबी गेस्ट जो आ रहे हैं उसे सब पता है किसको क्या खाना है क्या पीना है सब कुछ वो बना लेती है और सबका ध्यान रखती है तो बहुत अच्छी लड़की है और उसका हसबेंड है वो पौधे होते देखता है और काम देखता है तो ये पूरी फैमिली का मुझे बहुत सपोर्ट है तो इस वजह से भी मुझे टाइम मिल जाता है एनर्जी मेरी बच जाती है जो मैं और अपने शौक़ पूरे कर लेती हूँ उषा दी शिखा आपसे पूछना चाहती हैं कि वह क्या है जो आपको जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है जी शिखा आपने जो पूछा है उसके बारे में अगर मैं सोचती हूँ तो जब मैं छोटी थी या जब मैं पढ़ाई कर रही थी तो उस समय मैं सोचा करती थी अपने को बहुत कमज़ोर महसूस करती थी शारीरिक मानसिक भावनात्मक स्तर पे बहुत कमज़ोर महसूस करती थी तो मेरी ये इच्छा होती थी कि मैं स्ट्रॉन्ग बनूं शारीरिक मानसिक भावनात्मक के अलावा आर्थिक रूप से भी मैं स्ट्रॉन्ग बनूँ क्योंकि मुझे लगता था कि अगर मैं स्वाभिमान से जीना चाहती हूँ और अपनी शर्तों पर जीवन जीना चाहती हूँ क्योंकि मैं जानती थी कि मेरी आदत अलग ही तरह की थी और तो इसलिए मुझे ज़रूरी था कि मैं अपने को मजबूत करूं इसलिए मैं मेहनत करती रहे आगे बढ़ती रहे शायद उसके बाद मेरी सिस्टर को मैंने देखा उन्होंने बहुत संघर्ष किया उनसे मुझे प्रेरणा मिली तीसरी चीज़ थी कि मेरे पेरेंट्स जिनको मैं बहुत ही इज्जत करती थी बहुत ही प्यार करती थी मेरे आदर्श थे तो मैं चाहती थी मैं कुछ ऐसा करूं कि उनका वो मुझ पर फख्र करें उनको मुझ पर गर्व हो तो ये भी मेरे लिए प्रेरणा का कारण बना फिर शादी हुई तो शादी के बाद जो भी मेरी जॉइंट फैमिली थी जो पारिवारिक माहौल था उस सब से मैं निकल जाना चाहती थी मैं थोड़ा हट अलग होना चाहती थी तो उस भी मैं फिर अपने को थोड़ा आगे बढ़ाया बहुत मेहनत करके मैंने जॉब करके आगे बढ़ी उसके बाद बच्चे हो जाते हैं तो फिर तो सारा सारा आपका ध्यान जो है बच्चों के ऊपर ही रहता है कि आप बच्चों के लिए चाहते हो कि आप कितना कुछ कर जाओ आप खुद भी आगे बढ़ो फाइनेंशियली बच्चों के लिए एक सिक्योरिटी हो वो सब सुख सुविधाएँ दें हम तो बच्चे होने के बाद तो मेरा जो कुछ भी मैंने किया आज जैसा भी किया वो सिर्फ और सिर्फ मेरे बच्चे आज भी मैं सबसे पहले अपने बच्चों के लिए जो कुछ करती हूँ कि भाई आ, बच्चे बच्चों को गर्व हो अपने माँ बाप के वो ऐसे उनके पेरेंट्स हैं बच्चों को सुरक्षा महसूस हो वो हम पे गर्व करें और अब फाइनली मैं वो करती हूँ जो मुझे अच्छा लगता है मैं खुद को आनंद देने के लिए करती हूँ क्योंकि मुझे ये लगता है कि अगर आप खुद को खुश नहीं रख सकते तो आप किसी को खुश नहीं रख सकते सब फर्ज पूरे करने के बाद कहीं ना कहीं आपको या फर्ज करने के साथ साथ भी आपको अपने को भी टाइम देना चाहिए अपनी तरफ भी देखना चाहिए और अपनी खुशियों का भी ध्यान रखना चाहिए सबके साथ साथ खुद को पैम्पर करना चाहिए ये बहुत जरूरी है ये मुझे लगता है ऐसा उषा दी वंदना दीदी का सवाल है आप इतना अच्छा गाती हैं गीत गजल लोक संगीत लगभग सभी विधाओं पर आपका अधिकार है तब भी अक्सर सुनती हूँ कि बाथरूम में गा रही हूँ ऐसा क्यों करती हैं आप कैसा प्यारा और चटपटा सा सवाल पूछा है वंदना देवी ने बताइए बताइए उशादी ऐसा क्यों करती हैं आप जी वंदना पहले गाते थे बाथरूम में आजकल नहीं गाते आजकल मैं अपने डाइनिंग टेबल पे बैठ के गाती हूँ मौका देख पहले ऐसा अच्छा था जब ये ग्रुप ज्वाइन किया तो कई गाने दिन में गाते थे और वो रिकॉर्ड करते हुए थोड़ा संकोच होता था शर्म थी सबके सामने इसलिए छुप के बाथरूम में रिकॉर्ड कर लेती थी दूसरी बात है कि बाथरूम में आवाज बहुत अच्छी आती है माइक की भी जरूरत नहीं होती है तीसरा है कि डिस्टर्बेंस से बच जाते हैं जो घर में खटपट चलती रहती है बर्तनों की बातचीत की वो सब साथ में रिकॉर्ड हो जाता है वहां एकांत रहता है वहाँ आवाजें नहीं होती है तो इसलिए मैं पहले बाथरूम में गाती थी एक प्यारा सा सवाल आपके लिए भेजा है संगीता दीदी ने तो उषा दी वे कहती हैं उषा को बहुत बहुत प्यार एक सवाल है जो मन में घुमरता सा रहता है कि वे इतनी प्यारी हैं सदैव खुशियाँ बाँटती हैं पर उनकी आंखें उदास और कुछ खोजती सी नज़र आती हैं क्यों ऐसा आज जी संगीता ऐसा लगता है कि आंखों और होठों में कुछ समझौता सा हो गया है खुशियाँ तो होटों ने संभाल ली हैं और जो उदासी उसकी जिम्मेदारी आंखों ने ले ली होगी और मन मेरा ऐसा लगता है जैसे ब्लॉटिंग पेपर से बना हुआ है सुख और दुख जो भी होते हैं वो एकदम से एब्जॉर्व कर लेता है सभी का मन होता है लेकिन शायद जो मेरे मन का ब्लॉटिंग पेपर कुछ अच्छी क्वालिटी का है बहुत धैर्य और ईमानदारी से आपने हमारे सभी सवालों के जवाब दिए हैं ओशादी आपका बहुत बहुत धन्यवाद आप यहाँ आई हमें बहुत खुशी हुई हमारे पूरे ग्रुप की तरफ से मैं आपका आभार व्यक्त करती हूँ और सबसे अंत में तो मैं बस सबसे पहले भगवान का धन्यवाद देना चाहूँगी जिन्होंने मुझे उम्मीद से बहुत ज़्यादा दिया जिंदगी में फिर मैं अर्चना जी अर्चना चाव जी जो हैं जिन्होंने ग्रुप बनाया है गायें गुनगुनाए शौक से इस ग्रुप को बनाने के लिए उनके आभारी हूँ और ये इस ग्रुप में उन्होंने मुझे शामिल किया जिसमें सभी लोग बहुत ही मीठा गाते हैं बहुत अच्छा गाते हैं अर्चना जी खुद सातना जी गिरजा जी वंदना शोभना जी संध्या रीता रागिनी शिखा शीतल रश्मि प्रभा जी आराधना शुचि निवेदिता इसमत संगीता पूजा रश्मि सभी बहुत ही सुरीला गाते हैं साधना जी तो नए से पुराने तक सभी गाने बहुत अच्छे गाते हैं गिरजा जी का आवाज़ ऐसी लगती है जैसे कोई गुरुना झरना रहा हो और वो रात में फुर्सत मिलती है पर सबके गाने सुनती हैं सराहाती हैं फिर अपना टास्क पूरा करती हैं वंदना तो है ही गुरु सबके उनके क्लासिकल बेस्ड गाने और जो गज़लें गाते हैं उसका तो कोई जवाब ही नहीं है बहुत ही अच्छा गाते हैं वो और रश्मि प्रभा जी की आवाज़ बहुत ही मीठी है किस किस की तारीफ करूं सभी बहुत अच्छा गाते हैं बहुत मीठा गाते हैं इसके अलावा सब साहित्यकार बहुत अच्छे साहित्यकार हैं कोई कविता कहानियाँ गद्य पद्य सभी बहुत अच्छा लिखते हैं ब्लॉग लिखते हैं सभी के ब्लॉग पढ़ के हैरान रह जाते हूँ कितने अच्छे विचार कितने ऊँचे विचार हैं उन लोगों के सभी के शोभना जी का जीवन जो है वो अनुकरणीय है उन्होंने समाज के लिए कितना किया है संगीता का भी ब्लॉग पढ़ती हूँ बहुत अच्छा है गिरजा जी रश्मि जी सभी के ब्लॉग बहुत अच्छे हैं बहुत अच्छा लगते हैं सिर्फ गाते ही नहीं अच्छा कमाल की बात है कि लिखते भी उतना ही अच्छा है और विचार भी बहुत ही अच्छे हैं और बहुत ही प्यार से भरा हुआ दिल है इतने अच्छे लोगों के साथ में मेरा टाइम निकलता है इतना टाइम मुझे बहुत खुशी होती है कभी हम मिले नहीं आपस में मैं नहीं मिली कभी किसी से अलग अलग शहरों में हैं कुछ अलग कंट्री में भी हैं पर ऐसा लगता है नहीं कितने सालों पुराने हमारी जान पहचान है बहुत ही आत्मीयता हो गई है रश्मि प्रभा जी का तो होना ही एक आशीष सा बरसाता है और अर्चना जी हैं अर्जुन चावजी शीतल इनका जीवन कितना हौसला देता है इनको देख करके बहुत अपने के में हिम्मत आती है शिखा है रागिनी है शीतल हैं इनकी जो चूहल होती हैं छेड़छाड़ होती है उसी ग्रुप में एक ताज़ी हवा का झोंका सा आता है और बहुत ही हल्का फुल्का माहौल रहता है तो बहुत मैं भी कूद पढ़ती हूँ साथ बीच में मुझे भी बहुत अच्छा लगता है इसके अलावा हम अपने सुख दुख शेयर करते हैं तीज त्यौहार में बनाए हुए पकवान शेयर करते हैं अभी मेरे बेटे की शादी थी तो सबने बने गाए तो इस तरह हम लोग सब एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए गुनगुनाते हुए चले जा रहे हैं और मैं आप सब के बहुत आभारी हूँ मेरे जीवन में इतना खुशियाँ भरने के लिए पूजा तुम्हारी भी आभारी हूँ मेरा इंटरव्यू लिया तुमने इतने पेशेंस के साथ तुम दिल की भी बहुत सुंदर हो शक्ल से तो हो ही सुंदर पर तुम दिल की भी बहुत खूबसूरत हो भगवान तुम्हें हर खुशी दे और सब स्वस्थ रहें सानंद रहें इसी तरह एक दूसरे का हाथ पकड़ के गाते गुनगुनाते जीवन पथ पे चलते रहें यही मेरी मैं सबके आभारी हूँ ये मेरी इच्छा है कि सब खुश रहें और आप सभी को मेरा प्रणाम आपको भी बहुत धन्यवाद उषा दी बहुत बहुत धन्यवाद बहुत शुक्रिया आपके आने से हमारा कार्यक्रम सफल हुआ है हृदय से आभारी हैं हम आपके धन्यवाद बहुत दोस्तों हमारी आज की फनकार उषा किरण दी वे स्वयं एक चित्रकार हैं चित्रकला सिखाती भी हैं फनकार हैं आर्टिस्ट हैं और उन्हें के लिए अमृता प्रीतम की एक कविता माया उन्हें समर्पित करती हूं, जो लिखी गई है एक अन्य कलाकार विंसेंट वान गोग के लिए अप्सरा ओ अप्सरा, अप्सरा ओ अप्सरा, शहजादी ओ शहजादी विंसेंट की गोरी तुम सच क्यों नहीं बनती यह कैसा हुस्न और कैसा इश्क यह कैसा हुस्न और कैसा इश्क और तू कैसी अभिसारिका अपने किसी महबूब की तू आवाज क्यों नहीं सुनती इसी के साथ नमस्कार दोस्तों